ग्रेट लीडर ग्रेट मोटिवेटर नन अनादर मिस्टर प्रोफेसर बासु माली सर उनके लिए जोरदार डाली होना चाहिए जोरदार लाउडली नमस्कार सब मार्केटिंग के लोग लगता है पैसा कमाने के चक्कर में पेरेंटिंग वर्कशॉप भूल गए कोई बात नहीं आप लोग जितने आए हो उतने सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार डालिया होना चाहिए वेल डन वेल डन वेलडन चलिए फ्रेंड टॉपिक को शुरू करते हैं आप यहां क्यों आए इसका मतलब है आपको ये टॉपिक आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता है कौन बताएगा ये टॉपिक आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता है क्यों इतना जरूरी लगता है जो अपने बच्चों को भी लेके आए कुछ लोग बहुत बढ़िया थैंक यू तो क्यों लगता है इंपोर्टेंट कौन बताएगा यस सर ओके okay. हमारा तो जवान सबसे जवान लोग के नंबर में ऐसा रिकॉर्ड बोलता है किधर तो गड़बड़ है वेल डन थैंक यू ये सर क्यों आए आप इतना दूर दूर से क्या चाहिए आपको क्यों मतलब पेरेंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में कौन बताएगा यस सर हाँ सर हलो बिजनेस करता अपन अपने कुटुंबा बिजनेस करो बारुटुंबाला जर का दर का विसर लगता वेरी गुड कूटुंबाक लक्ष्य तो अपन कहीं विसरता का मान कि आप मेहनत करते बरबर घेन कहीं गेल पाजे आप आनंद वेगड़ा दिलाजे कारण प्रेमा के भूकाल धन्यवाद अच्छा तुम सामज है क्या गैर समझ है समझ है। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा लास्ट एक आदमी क्यों आए आप इधर पेरेंटिंग क्यों जरूरी है आपके जीवन में एनी बड़ी कैन टॉक मैडम आप भी बोल सकती है कौन बताएगा क्विकली तो कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग क्यों जरूरी लगता है आपको ये टॉपिक आज पेरेंटिंग क्यों जरूरी लगता है क्या ऐसा चीज है जो आपको यहाँ खींच खिलाया आपके लाइफ में क्या हो रहा है ये सर या कम्युनिकेशन yeah. जो है है hmm. वो हमारे और बच्चे के साथ में बहुत होता ओके okay. तो हम जो समझते हैं और बच्चे नहीं समझते बच्चे समझते समझते हैं हैं जो हम नहीं समझते तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्लियर होना चाहिए ओके okay. ओके okay, बहुत बढ़िया तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को जो दिल में ख्वाहिश है वो बता नहीं सकता तो मुझे उसकी बाजू में खड़े सोचना चाहिए कि उसको क्या चाहिए ओके। हो सकता है यहाँ के कुछ ऐसी बातें मालूम पड़े जो मैं अपने बच्चे के ऊपर अमल कर सकू राइट right. और बच्चा ही देश का भविष्य है इसलिए कुछ और अच्छा सुधार हो जाएगा दैट्स ग्रेट बच्चा देश का भविष्य है बच्चा अपना भविष्य है राइट थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट चलिए तो वो कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक रूल है यहाँ कितने लोग हजबेंड वाइफ आए है हजबेंड वाइफ कितने आए खड़े रहो हजब वाइफ हजबेंड खड़े रहो सब लोग हाँ हजबेंड खड़े रहो वाइफ को बैठने दो हेस्बेंड लोग खड़े रहो अभी हेजबेंड कौन है इधर से कंफ्यूजन है लगता है ओके <laughs> गुड okay, अभी आपको काम करना है अगला तीन घंटा वो बेचारी को रिलैक्स छोड़ना है राइट राइट प्लीज आपको क्या करना है वो बेचारी को जरा फ्री छोड़ो यार आ? कितना साल हो गया अभी तीन घंटे के लिए तो छोड़ो चलेगा सो यू टू चेंज योर प्लेसेस क्योंकि वर्कशॉप भी ऐसा डिजाइन किया है जल्दी आपको जगह बदलनी है हा जगह बदलनी है अरे उधर ही बैठे फिर ऐसा कैसा गाठ मारी है तो हा हा देखो अच्छा इत... बीच में दो चार लोग बैठो यार इधर हाँ रो देखो एक ही रो चेंज कर रहे हैं मैं सोचता था इधर आके बैठेगा कितना अट्रैक्शन करके रखा है देखो आपको एक किसी तो डेरिंग किया चलो अच्छा है क्विकली हजबेंड वाइफ एक साथ नहीं बैठेंगे गुड अभी सब ने लॉबी बना दी उधर सब हसबेंड एक साथ आ गए अभी इधर वॉर नहीं करना है हमें हसबेंड और वाइफ लोगों के बीच में गुड थैंक यू एक हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल डन आप किधर बैठे नहीं, नहीं।, नहीं है ना तो कोई बात नहीं चलिए आगे बैठे आगे चले चलिए माई डर फ्रेंड तो ना गो अहड वि माई डर फ्रेंड इस टॉपिक को शुरू करता हूं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों से अगला एक फोटोग्राफ आपको दिखाएगा उसके पहले मुझे बताओ एक बच्चे में एक बच्चे में क्या क्या क्वालिटी होती है कौन बताएगा एक बच्चे में कौन सी कौन सी क्वालिटीज होती है क्विकली यस मैमोसेंट देर वेरी इनोसेंट अच्छा बहुत इनोसेंट होते हैं और क्या होता है क्वालिटी क्विकली हाथ हाथ ऊपर करो सबको बात करना इधर यस सर बहुत क्यूरियस होते हैं हर चीज में ये कैसा है क्या है ऐसा जाके देखते हैं। दे. <laughs> बहुत क्यूरियस होते हैं और क्या होता है यस सर फुल्ली एनर्जेटिक होते वाह फुल्ली एनर्जेटिक होते और क्या होता है बच्चा नहीं, नए नए नए लोग मतलब वो डरता? नहीं है। और क्या होता है बच्चे में वो बच्चे क्रिएटिव होते क्या होते क्रिएटिव होते और क्या होता है एंतुजियाजम ओके एंथुजियाजम होता है उसके पास और क्या होता है बच्चे के पास यस सर मिनट मैडम या या हर हर बच्चा समय उसको मिलता है है वो एक क्वेश्चन पूछता चाहे हिंदू का का का का का रहे रहे रहे मुस्लिम सिख राइट माइक इंडिया हो फॉरेन ओके स्पीक इन द माइक सर या okay. तो uh, mic, yeah. मामा या पापा ये ऐसा क्यों हाँ ये जो क्वेश्चन है ना सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है okay. लेकिन एक के पीछे एक ऐसा यूनिवर्स छिपा है हाँ। जिससे बच्चा दिखाता है कि मैं क्या हूं क्या हूं राइट right, मतलब ई इज अ क्यूरियस हर चीज को समझना चाहता and है कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली एंडस्टेंटली इनसेस ऑफ लर्निंग समथिंग विच इज अः इट मींस ज्यादा ज़्यादा चीजें सीखना चाहता है ओके यस सर हर एक बच्चा संवेदनशील क्षम होता है संवेदनशील होता हमें है जैसा okay. गुस्सा आता है उनको भी आता है ओके okay. वो और संस्कारशील होते हैं बच्चे okay, पकड़ के बैठता है बच्चा नहीं अगर किसी से झगड़ा हो जाए पकड़ता है गुस्सा क्या करता है वो, उस... वो इमीडिएटली चल यार हो गया अभी आगे चल खेलती है सर लोग फर्गेट एंड फर्ग्यूनेस बोलते हैं जिसको वेल well डन और क्या एक दो चीज बताओ फिकली और क्या रहता है बच्चे में क्वालिटी ये सर जितनी भी होता है हा जिद्दी भी होता है वेरी गुड यस मैम अगर वो गिर भी जाए तो वो खड़ा देके खड़ा देखा हाँ वो जब गिरता है तो पहले देखता है आजू में कोई है क्या अगर कोई है तो ही रोएगा <laughs> कैसा नो <laughs> अगर कोई नहीं है तो बिल्कुल रोएगा नहीं और एक जमाने में हमने भी वैसा ही किया था यसान क्लियर और ये धीरे धीरे फिर क्या हो गया बच्चा खुश होता है आप लोग बोलते हर हम जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे देखो आज बाजू के चेहरे देखो देखो चेहरे देखो सारी दुनिया के टेंशन हमें लगता है मेरे पे ही है इधर कुछ है कुछ लोगों का ये भी गायब हो गया ऐसा नो तो अभी अगला तीन घंटा एक रूल करेंगे अगला तीन घंटा माई फ्रेंड हम सब लोग बच्चे बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे तैयार है ऐसा यस यश जलता है बच्चे कैसे यस बोलते है तैयार है बच्चे का यस चाहिए मुझे तैयार हो चलो सब लोग खड़े हो जाओ फिर फ्विकली फिकली अभी क्या करना है आपको साइड वाले को देख के साइड वाले को देख के एक बच्चे जैसी हरकत करना है साइड वाले को देख के एक बच्चे जैसी हरकत करना है फ्विकली कैसा करता है बच्चा हाँ, देखो हाँ देखो बच्चे जैसी हरकत शुरू हो गया हाँ हाँ, बच्चे बच्चे जैसी हरकत वेरी गुड बच्चे जैसी हरकत करो कुछ भी हा उधर पीछे भी करो हा वेरी गुड ऐसा बच्चा बोलता है बच्चे जैसी हरकत करो करो करो बच्चे जैसी हरकत सबने की देखो तो कर रहे सब लोग करो हा देखो बच्चे कैसे खेल रहे वा और अभी अपने अपने चेहरे देखो कुछ फर्क लगा Something समथिंग यू रियलाइज थैंक यू सो मच माइडियर फ्रेंड तो अगला तीन घंटा मुझे बच्चे चाहिए तभी हम लोग सीखेंगे थैंक यू बैठ जाइए आप सब लोग right then. So, my dear friend, very importantly, एक चीज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगता है एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा जो दो महीने का है चार महीने का है वो कितनी बार हस्ता होगा कितनी बार हंसता होगा चार सौ बार दिन में दिन में 24 घंटे में चार बार कितनी बार हंसता है पूरे दिन भर दिन भर हंसता रहता है वो कम से कम 400-500 बार हंसता है जब वो दो चार महीने का पांच महीने का छह महीने का रहता है तो कितनी बार हंसता है 400-500 बार दिन में हंसता है और जैसे वो स्कूल में जाने लगे दसवीं तक आ जाए स्कूल में पांचवी छठवी कक्षा तक जाए तब तक ये 400 का 40 बार हो जाता है कितनी बार 40 बार जैसे वो कॉलेज जाने लगे कॉलेज जाने लगे तो ये 40 का चार बार हो जाता है कितनी बार चार बार हंसने का जैसे उसका शादी हो जाए शादी हो जाए पहला दो महीना पहला दो महीना वो चार दिन में एक बार तो हंसता है अरे क्लियर और उसके बाद पूरा जिंदगी भर शायद शायद चार साल में एक बार हंसा तो भी बहुत खुश नसीब है ऐसा मैं बोलूंगा या दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग ये प्रकृति है, yeah, है इसके लिए आपको दूर बिठाया है और इसके लिए उसको बोला जाता है जबन हंसना बन इड इट जिसका हंसना बंद, वो बन जाता है मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं टेंशन मत लो आर यू क्लियर समझ में आ रहा है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आज ध्यान देंगे हम लोग राइट देन फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज जो सीखना जरूरी है जो सीखना हमें जरूरी है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊंगा लेट अस थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको हम पहला चीज ये सोचेंगे पहला चीज जानेंगे कि भाई पेरेंटिंग जो कंसेप्ट है जहां पांच साल के बच्चे तक आज मैं आपको लेके जाऊंगा 21-22 साल मतलब तीन एजर्स तक हम लोग उनका साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे राइट और उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कौन से टाइप्स के पेरेंट्स भी होते हैं ऐसे कौन से कौन से टाइप्स के पेरेंट्स भी होते हैं ये भी समझ लेंगे तैयार तो है और हम पहले जानेंगे हम कौन से कैटेगरी में आते हैं यार है चलिए सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेंट इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो ये पहला आइटम है ये पहला कैटेगरी वाला पेरेंट है अभी मक्खी के कुछ करैक्टरिस्टिक बता मुझको क्या करती है मक्खी हाथ हाथ ऊपर करके हां सारा टाइम आवाज करते रहती है ना सारा टाइम आवाज करते रहती है ओके और क्या करती है एक जगह नहीं बैठती अच्छा और बैठती तो किधर बैठती है बैठती तो किधर बैठेगी गंदगी पे ही बाकी बैठेगी और क्या करती है मक्खी क्या करती है मक्खी इरिटेट करती है सामने वाले को है ना क्या बात है बहुत सही है बता रहे हो आप लोग और क्या करती है मक्खी गंदगी, गंदगी फैलाती है ना वाह गंदगी फैलाती है और क्या करती है देखो जरा स्ट्रेस दो ये सरेंटिंग ये पेरेंटिंग बहुत अच्छा करती है गंदगी फैला के इधर से उधर उधर से उधर उनकी बढ़ाने की बात नहीं चल रही है ये मक्खी क्या करती है उसकी वो मक्खी का बारेडिंग इधर मत सीखो उसके लिए अलग वक्शॉप ले लूंगा ये मक्खी का बंटिंग नहीं है ओके वेरी गुड और क्या करती है मक्खी देखो जरा डिजीज फैलाती है और आप तो मालूम है ऐसे मक्खी कहां मिलती है मैक्सिमम ऐसी मक्खी आपको मैग्जीम मिलेगी स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर मतलब बच्चा आपका जितना भी अच्छा है ना उसको अच्छा चीज कभी नहीं दिखता उसको दिखता क्या है सिर्फ गंदगी दिखती है मतलब समझो हंड्रेड में से उसको नाइन्टी सिक्स मार्क्स मिले फॉर एग्जांपल तो इसको नाइन्टी सिक्स बराबर है इससे कुछ लेना देना है ही नहीं इसको इसका फोकस किधर है चार मार्क्स गए कैसे बोल चार किधर गए चार क्या गलत किया तूने? उन्हें आर यू क्लियर सो सच काइंड ऑफ पेरेंट्स दे फोकस ऑन वॉट निगेटिव पॉइंट दे फोकस ऑन व्हाट निगेटिव पॉइंट और ऐसे स्कूल के बाहर जाओगे ना तो ये माँ ऐसे माँ लोगों का ऐसा झुंड रहता है उधर एक्चुअली है ना झुंड रहता है तो इनका चर्चा यही होता है मेरा बिल्कुल खाता नहीं रात का खाना तो कब का छोड़ दिया तेरा स्टडी करता है क्या मेरा तो अक्खा दिन टीवी देखता रहता है बाप आया तो व्हाट्सअप पूरा चेक कर लेता है नहीं तो छोटा भीम चालू ही है ऐसा मच्छी लो इसको इस बच्चे का कुछ अच्छा गुण दिखता बिल्कुल नहीं है सिर्फ बच्चे का बिल्कुल हाथ नहीं धोता वैसे ही खाने के लिए बैठ जाता है कपड़े भी पहनने को अभी नहीं आते 10 साल का हो गया 5 साल का हो गया ऐसा जो निगेटिव चीज है ना ये डिस्कशन करते हैं जिनको हम लोग बोलते मक्खी कैटेगरी कौन सा कैटेगरी मक्खी कैटेगरी तो अभी देखो इधर मक्की कैटेगरी कितना बैठा है नहीं नहीं, वो पर्सन आप मत बताओ वो अपने आप को जज करने दो इससे भी खराब कैटेगरी हो सकता है अरे क्लियर दूसरा कैटेगरी है इसके बाद का आता है ये तो और डेंजर है क्या ये मच्छर है मतलब पहले वाला तो सब इसमें रहेगा पहले वाला तो सब कुछ इसमें है और एडिशनल क्या है ये बच्चे को छापड़ भी मारता है ऐसा कैटेगरी वाला पेरेंट जिसको क्या बोलते हैं हम लोग मच्छर कैटेगरी बाकी सब करता है लेकिन एक काटता भी है ये नो? एक काटता भी है तो पहले क्या हो रहा है आया ना सुन के देखो और आपके पास ही आ रहा है लाइक एनर्जी लाइक एनर्जी बोलते हैं हम लोग गुड तो माइ डे फ्रेंड्स ये जो मच्छर कैटेगरी है ये बच्चे का पहले सुनेगा एक दो बार उसको बोलेगा नहीं समझे तो और चिल्ला के बोलेगा और उसके बाद और भी नहीं समझा तो और वो बेचारा बच्चा फिर मां के पास पप्पा नहीं मार लो करके चला जाएगा आर यू क्लियर समझ में आ रहा है ये मच्छर कैटेगरी है इसके बाद एक कैटेगरी आता है पेरेंट्स लोगों का बहुत हानी भी। हानी भी मतलब? मतलब? मत, न, ये बहुत बढ़िया कैटेगरी बोलते हैं ये कैटेगरी है भी हनी मतलब हनी मतलब मधुमक्खी है ना मधुमक्खी ये एक कैटेगरी का पेरेंट होता है मधुमक्खी टाइप ये मधुमक्खी कभी गंदगी में बैठती है नहीं कहा बैठती है हा मतलब क्या है हा मतलब ये कैटेगरी का पेरेंट जो है ना जो फूलों में जो फूलों में मद है उसको ही लेता है वैसे ये पेरेंट जो है ये पेरेंट बच्चे में क्या अच्छा चीज है ये ढूंढेगा अच्छा चीज है ये ढूंढेगा फॉर एग्जांपल से अभी जैसा एग्जांपल दिया मार्क्स मिल गए ना बोलेगा चल कोई बात नहीं चार तो गए ना 96 तो आ गए ना सारा बस हो गया दे थिंक लाइक दैट कोई बच्चा समझो उसका हैंड राइटिंग खराब है बहुत खराब है खुद को भी उसको पढ़ने में डर लगता है बच्चे को और खुद भी नहीं समझ पाता एक बार लिखने के बाद तो अगर पेरेंट मस्ट रहेगा तो एक लगा के देगा और अगर मधुमक्खी टाइप पेरेंट है वो तो बोलेगा कोई बात नहीं खिला बड़ा बनके तू डॉक्टर तो जरूर बनेगा यार आर यू क्लियर समझ में आ रहा है ऐसा थिंकिंग वाला पेरेंट हो, होता है वो ऐसा थिंकिंग वाला पेरेंट होता है बताऊंगा सर कैसा एक दिन के प्रोग्राम में आप आ जाओ तब आपको मैं पूरा टाइम दूंगा बोलने का अभी तीन घंटा में ये लोगों को बहुत बताना है राइट सॉरी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट इज समझो अभी बहुत बार मेहमान आते हैं ना मेहमान आते हैं और मेहमान आने के बाद क्या होता है कोई कोई बच्चा मेहमान आने के बाद देखो कुछ बोलता नहीं यह सर नो तब तक अगर मां बाप रहेंगे तो यह एकदम शेर रहेगा और कोई नया आदमी एक बार आ गया घर पर तो ऐसा बैठेगा जैसे मऊन व्रत पूरा मऊन व्रत घर में कोई तो ऐसा बैठेगा तो अगर पैरेंट अगर पैरेंट मच्छर टाइप का रहेगा तो क्या करेगा फिर उसको मारेगा बता ना इसको एक स्टोरी समझा कुछ तो बता एक तो स्टोरी बोल अरे पोएम बोलना पोएम नहीं बोलेगा तो एक खिंच लगा देगा ऐसा लोग और वही अगर मधुमक्खी टाइप पैरेंट रहेगा वो क्या बोलता है मालूम है मधुमक्खी टाइप पैरेंट बोलता है कोई बात नहीं बेटा आगे जाके तू अच्छा हेजबेंड बन सकता है यू क्लियर ऐसा पॉजिटिव सोच रहता है ये लोगों का मतलब उसमें से जितना पॉजिटिव है ये पॉजिटिव सोच को ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट लेतेप्टैट ये एक पॉजिटिव वाले लोग हैं, ये मधुमक्खी वाले लोग हैं, ये मधुमक्खी टाइप वाला है अगर कोई बच्चा मेहमान आए तो भी उसके साथ बोलेगा, बात करेगा, उसके साथ भी बोल रहा है अच्छा पहचान कर आगे जा रहा है पोएम सुना रहा है स्टोरी सुना रहा है ऐसा अगर बच्चा है ऐसा अगर बच्चा है तो पैरेंट बोलते कोई बात नहीं अगला मोदी तो ही बनेगा क्लियर ऐसा टाइप का पैरेंट मतलब ये मधुमक्खी समझ में आया समझ में आया सबको अभी चौथा टाइप, टाइप का जो पैरेंट होता है वो को हम लोग बोलते हैं गार्डनर गार्डनर यानी माली बासु माली नहीं गार्डनर मेरा सर माली है सिर्फ वो कुछ करता नहीं मैं ठीक है ये गार्डनर मतलब क्या होता यह पेरेंट यह पेरेंट है यह सबसे बढ़िया पेरेंट है ये सबसे बढ़िया टाइप का पैरेंट है जिसको गार्डनर बोला जाता है मतलब ये पौधा जैसा है वैसे उसको पानी देगा जैसा पौधा वैसे पानी देगा मतलब अभी एग्जांपल लो रोज को अलग टाइप का एटमोस्फेयर लगता है और मोगरे को अलग टाइप का एटमोस्फेयर लगता है तो उस हिसाब से किसको छाव में लेके जाना है किसको धूप में लेके जाना है यह सब डिसाइड करने वाला जो पेरेंट है इसको क्या बोलते हैं गार्डनर कैटेगरी बोलते हैं क्या कैटेगरी बोलते हैं गार्डनर जैसे मट्टी की तरह होते हैं मट्टी टाइप कैटेगरी मतलब मट्टी में जो भी बीज आप डालोगे वैसे पेड़ बनेगा अर यू क्लियर समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्लियर हो रहा है राइट right? तो अभी अगले तीन घंटे में आप का जर्नी जो है वो जर्नी आप कहा भी हो आपका जर्नी शुरू होगा चाहे वो मच्छर से हो सकता है चाहे वो मक्खी से हो सकता है लेकिन 10 बजे तक माय मैडियो फ्रेंड ये जर्नी पहुंचना चाहिए किधर गार्डनर तक आरूक्लियर आरूक्लियर yeah. और इसके बारे में आज हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं समझ में आ रहा है सबको समझ में आया आगे बढ़े राइट सो विल गो अहेड एंड लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पहला चीज हमें करना है क्योंकि हम तो बोलते हैं अगर आपका बच्चा है हम बोलते हैं अगर आपका बच्चा है हम बोलते है, बच्चा आपका है ही नहीं क्या बोलते है ये बच्चा आपका है ही नहीं ये बच्चा तो भगवान ने आपको संभालने के लिए आपके भरोसे भेजा और वो आपके थ्रू पैदा हो गया हाँ और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं उस पर अपना अपना रैपर लगाना शुरू कर देते हैं एक रैपर कम पड़ा इसके दूसरा रैपर दूसरे के ऊपर तीसरा रैपर तीसरे के ऊपर चौथा रैपर और ओरिजिनल गिफ्ट किधर कियी हो गया और भी क्लियर समझ में आ रहा है एवरी इंडिविजुअल हर बच्चा का अलग अलग टैलेंट है हर बच्चा का अलग अलग थिंकिंग है हर बच्चा का अलग अलग सोच है हर बच्चा का अलग अलग क्रिएटिविटी है लेकिन हम वो जानते नहीं है तो क्या गलतियां करते हैं हम लोग इस पुत्र नजर हम लोग डालेंगे और यू क्लियर चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड एक स्टडी किया गया दोस्तों स्टडी क्या बोलता है कोई भी बच्चा जो है अगर वो कुछ गलती कर रहा है वो स्टडी कर नहीं रहा है वो जल्दी गुस्सा हो रहा है वो जल्दी गुस्सा हो रहा है वो आपका नहीं सुन रहा है कोई कोई केस में वो सिर्फ माँ मा, मा का सुनता है पिताजी का बिल्कुल सुनता नहीं ऐसा भी केस होता है सब लोग कोई कोई केस में उल्टा होता है कोई कोई केस में दोनों का नहीं सुनता आर यू क्लियर ऐसे अलग अलग केसेस में एक स्टडी किया गया इसको बोलते हैं बिहेवियर पैटर्न का स्टडी। एक है, वो बच्चे का एक्चुअली बिहेवियर बिहेवियर है, और हम लोग वो को मारते हैं बिहेवियर से हम लोग खेलते हैं अब बिहेवियर से खेलना मतलब क्या है ये बताता हूं कोई भी चीज घटना घटती है कोई भी इंसिडेंट घटता है कोई भी इंसिडेंट होता है अपने लाइफ में और इंसिडेंट होने के बाद बच्चे में या हर आदमी में एक फीलिंग आता है इमोशन आता है क्या आता है इमोशन आता है इमोशन इमोशन का फिर धीरे धीरे बन जाता है बिहेवियर क्या बन जाता है बिहेवियर लेकिन हम लोग हमला किस पे करते बिहेवियर पे करते हैं एग्जाम्पल देता हूं ताकि समझ में आएगा आपको फॉर एग्जाम्पल समझो आप ऐसे एक बगीचे में घूम रहे हो और आपको एक आम का पेड़ दिखाई दिया क्या दिखाई दिया एक आम का पेड़ दिखाई दिया और आपको आम चाहिए क्या चाहिए आपको आम चाहिए समझो अगर आपको आम चाहिए तो आप क्या करोगे पत्थर मारोगे फॉर एग्जाम्पल पत्थर है पत्थर मारोगे अभी तो पेड़ पे चढ़ने का उम्र चला गया लगता है है ना इसलिए पत्थर मारेंगे हाँ ये बहुत बढ़िया बताया आपने तो पत्थर कहा मारेंगे आप हाँ, लोग कहां मारते आम को मारते पत्थर कहां मारते मतलब आपको आम चाहिए और आप पत्थर कहां मार रहे हैं? आम पे ही मार रहे हैं। और कुछ चीज समझ में आ रहा है आपको जो चीज चाहिए उसको ही आप पत्थर मार रहे हैं। तो अगर वो आम पे पत्थर बैठा तो आम क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा ये सारो खराब हो जाएगा या सर नो और अगर आपको आम चाहिए तो एक्चुअली पत्थर कहा मारना चाहिए, चाहिए। हा तहरी पे मारना चाहिए सर नो ताकि वो आम आपको मिले लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चे का बिहेवियर सुधारने के लिए ये बिहेवियर को ही मार रहे ये बिहेवियर कोई मार रहे बिहेवियर के पीछे उसका जो बिलीफ बैठा है बिलीफ विश्वास बैठा है ये विश्वास को पहले तोड़ना होगा मैं पूरा बताऊंगा आपको ये विश्वास को पहले तोड़ना होगा ये विश्वास से पहले उसका एक इमोशन है जिससे वो विश्वास पैदा हुआ है उसको तोड़ना होगा और इमोशन जिसकी वजह से आया वो इंसिडेंट तो होता है लेकिन इमोशन की वजह से बिलीफ तैयार हो गया और ये बिलीफ जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा आई विल गिव एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे देखो घर पे टीवी देखते हैं तो हम क्या करते हैं जनरली आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है तो क्या करते हैं हम लोग हम लोग रिमोट लेके बंद कर देंगे और क्या करेंगे बच्चों को डाटेंगे? फिर भी नहीं सुन रहा है तो मस्किटो देखो इसने तो कितने और क्या करेंगे क्या करते जनरली अभी, अभी हम मुझे देखना है न्यूज तू चल तुछल, तू स्टडी करने के लिए बैठ मैं अभी न्यूज देखने वाली हूं ऐसा कुछ बोलेंगे मतलब डांटेंगे और क्या करते लोग केबल काटते हैं पूरा केबल ही काट दो बस और टीवी देख रहे हैं आजकल टीवी माले पर बेचते रखते ही नहीं टीवी अच्छा टीवी माले पे टीवी बेच देने का सीधा वाव, बढ़िया आइडिया है ये मच्छर का बाप हो गया हा सही है बहुत रखते हा टीवी रखते नहीं और क्या करते उसको जो चैनल चाहिए वो चैनल ही डिलीट चैनल डिलीट मारते हैं उसको और तो बच्चा क्या न्यूज देखेगा क्या राइट तो उसका पूरा पोगो बेगो फुल डिलीट बोलता है ऊपर से लाइट नहीं है ऐसा कुछ बोल के बराबर है तो बच्चा क्या करता है फिर हाँ यस सर और क्या करते हैं बच्चे के साथ क्या उसका आवाज कम करेंगे तब डिस्टर्ब आप महान है ये आपकी बात चालू ही नहीं है मैं जनरल पूछ रहा हूं आप तो पूरा माली है सरकार मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं जनरल पब्लिक की कर रहा हूं आप तो महान है मतलब हाँ अभी तो बाजू वाले का राजू देख दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स तो टीवी देखता है क्या और इसका अगर समझो केबल कनेक्शन कट हो गया तो थोड़े दिन के बाद बच्चा क्या करेगा मालूम है बोलेगा वो मुझे राजू के साथ खेलने के लिए जाना है तो ये मम्मी डाडी को क्या लगेगा मालूम है कितने हम लोग महान है बच्चे को असर हो गया और वो बाजू वाले राजू के घर जाना शुरू हो जाता है चार पांच दिन के बाद हम देखते हैं ये बच्चा तो बोला था खेलने के लिए जाता हूं लेकिन शूज पे तो एकदम चकाचक करता क्या है तो इसकी मम्मी एक दिन जाती है राजू की मम्मी के पास पूछती है किधर है हमारा गोटू बोलती है अंदर रूम में बैठे हैं वो पहले रूम में क्या खेल रहे तो रूम जब खुलता है तो राजू और गोटू टीवी देख रहे हैं। मतलब बच्चे ने क्या आइडिया निकाला मम्मी अगर मुझे टीवी देखने नहीं देगी तो मैं बाजू वाले राजू के घर पे जाके टीवी देखूंगा फिर वो उस मम्मी के सामने मतलब राजू के मम्मी के सामने इसको डांटती है हा राजू की मम्मी क्या बोलती मालूम है अपने बच्चों का संभाल वो मेरे राजू को बिगाड़ रहा है कैसा दो तो यहां बच्चे का बिहेवियर पे काम नहीं हो रहा है काम किधर हो रहा है आम पे पे बच्चे के बिलीफ ऊपर काम ही नहीं हो रहा है बिहेवियर पे काम हो रहा है इससे निपटने के लिए इधर भेजो उधर भी वही लेकिन ये बच्चे के बिलीफ से अगर हम लोग टीवी निकाल देंगे तो हो सकता है दो चार दिन के बाद ये बच्चा आपको आके खुद बोले माय डियर फ्रेंड कि आज से मम्मी मैं टीवी नहीं देखूंगा इस पे आज हमें काम करना है तैयार है तैयार है आगे बढ़े चलिए सो विल गोड इसके लिए एक एक्सरसाइज किया गया क्या है ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी है वहां ये चीजों को उन्होंने ऐसा कुत्तों के ऊपर एक परीक्षण किया परीक्षण क्या था दो कुत्तों को लाया गया पहला जो कुत्ता था वो पहला कुत्तों कुत्ते को क्या किया गया कि खाना दिया गया और फिर बेल दबाई गई दूसरा खाना वैसे ही दिया गया बेल दबाई गई खाना दिया गया दो तीन दिन करने के बाद जब बेल बजाई जाती थी तो कुत्ता खाने के लिए आ जाता तो अभी उसका बिलीफ क्या बन गया कुत्ते का हा क्या बन गया बिलीफ बेल बजती है तो अपने को खाना मिलता है बेल बजती है तो खाना मिलता है इसका बिलीफ सिस्टम में चला गया अभी दूसरा कुत्ते के साथ क्या किया गया सामने खाना रखा गया रोटी रख गई और जैसे ही ये कुत्ता उठ के रो, रोटी खाने के लिए चला वैसे उसके गले में एक शॉक का मशीन लगा हुआ था उसको शॉक देना शुरू हो गया तो बच्चा जैसे ही रोटी पे झपकता ये कुत्ता उसको क्या मिलता था शॉक तो एक शॉक हो गया दो शॉक हो गया तीन शॉक हो गया चार शॉक हो गया और तीन चार दिन के शौक के बाद ये कुत्ते का क्या बिलीफ हो गया शौक बैठेगा तो खाना मिलता है ये कुत्ते का बिलीफ हो गया ये रोटी फेंकते हैं जैसे ही मैं रोटी खाने जाऊं तो क्या लगता है शौक देते क्या देते? शौक देते हैं और पांच दिन के बाद माय डियर फ्रेंड उसके सारे रूप में लगभग 20-25 ऐसी रोटियां बिखरी पड़ी थी लेकिन वो कुत्ता उसे नहीं खा रहा था क्यों क्यों क्यों हाथ ऊपर करके बताओ क्यों उसका बिलीफ बन गया हो क्या बन गया उसका उसका बिलीफ बन गया रोटी आती है तो शौक इससे अच्छा खाना नहीं खाएंगे इधर ही बैठो इधर ही बैठ जाओ तो ये बिलीफ अगर हो गया तो कितना भी आप रोटी फेंको वो तो कुत्ता खाएगा नहीं पास में जाके भी आप रोटी रखोगे तो कुत्ता खाएगा नहीं क्यों क्योंकि उसका विश्वास है अभी कि बात मैं जब खाने के लिए जाऊंगा तो मुझे शौक बैठेगा तो हम आज ये सोच, सोचते हैं कि हम बिहेवियर पे काम कर रहे हैं क्या उसके बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं? हम जनरली देखा गया है वी एज ए पेरेंट हम जनरली काम करते हैं उसके बिहेवियर पे लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम पे कभी काम नहीं करते हैं आर यू क्लियर समझ में आ रहा है और ये कैसे करने का इस पर आज हम बहुत सारा काम करने वाले आर यू क्लियर समझ में आया सबको समझ में आया गुड थैंक यू सो मच तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका एक पैटर्न है उसका एक बिहेवियर पैटर्न है इसका हम लोग स्टडी करेंगे करेंगे आपका मुझे सहयोग लगेगा क्विकली आप मुझे उसके आंसर बता दो पहला चीज होता है माई डियर कोई भी घटना जब घटती है एनीथिंग in हैं उसको इंसिडेंट होने के बाद उसका जैसे बताया उसका कन्वर्जन किसमें होता है इमोशन में होता है किसमें होता है इमोशन में होता है किसमें होता है इमोशन में, में, में होता है और इमोशन बार बार होने के कारण उसका रूपांतर किसमें होता है फिर बिलीफ में होता है विश्वास में होता है और वो बिलीफ आगे जाके आदमी का बिहेवियर बन जाता है आर यू क्लियर आर यू क्लियर और एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको इमिडिएटली उसको आप समझ सकते हो माई डियर फ्रेंड फॉर ये देखो मूवी देखने का शौक किसको किसको है इधर हम लोग मूवी देखते भाई अच्छा मूवी देखने का शौक है मूवी देखने का नाटक नाटक देखने का है ना राइट समझो मूवी का एग्जाम्पल लेता हूं मैं राइट समझो एक आमिर खान का मूवी देखने के लिए आप गए एग्जाम्पल आमिर खान का मूवी देखने के लिए आप गए और जैसे ही आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और फिर आपको लेट हो गया एक घंटा उसमें चला गया वो पंक्चर वाले को ढूंढने में पंक्चर में आपने बोला छोड़ो यार अभी मूवी नहीं जाना है। तो फिर थोड़े दिन के बाद और एक मूवी आई समझो फना मूवी आई एग्जांपल दे रहा हूं तो दूसरा मूवी आया आप चले हजबाइफ चले बच्चे के साथ चले मूवी के लिए जा रहे थे जैसे मूवी के लिए जा रहे थे एक किलोमीटर थिएटर था और आपकी कार को कोई तो आके ठोकता है फिर उसके साथ झगड़ा मगजमारी, फिर हम बोल रहे है बीवी को किधर किधर है, किदर है इसका है, तो है इधर इसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस तो ही ही नहीं बोलती हो, हो कल खत्म गया, साल के बाद दूसरा मूवी आया थ्री इडिय समझो अभी इस टाइम सोचा कार का मगजमारी नहीं चाहिए अपने को। हम रिक्शा में जाएंगे क्यों ये कार लेके जाएंगे लास्ट टाइम तो ठोका था अभी रिक्शा में चलो यार रिक्शा में चलो ये रिक्शा में बैठे दोनों जा रहे हजबेंड पूछता है वाइफ को शाम को खाने को क्या करोगी क्योंकि ये तो बाहर रहता है ना बहुत दिन पंद्रह बीस दिन आपने जैसा मार्केटिंग वाला आदमी बाहर रहता है वो तो बोलती हो शर्म नहीं आती शाम को तो मूवी देखने के बाद होटल जाने का प्लानिंग था ना वो बोलता है दस दिन पहले मैं बाहर का खाके पक गया हूं आज सोचा था मैंने घर का खाना खाऊंगा बी बोलती है आपको नहीं मालूम दस दिन घर का खा खा के खा खा के मैं पक गई हूं एक दिन सोचा था होटल में जाके खा लेंगे वो भी नसीब में नहीं है फिर तो तुझे तो समझ में नहीं आता एक दिन मैं इतना भी खाने लेता देख मेरा तबीयत कैसा हो गया, गया बाहर का रोटी खा करके अभी रोटी देखता हूं तो ऐसा लगता है शौक लगता है चल बोलता रिक्शा वाले नहीं जाइए मोबी चलो पीछे चल घर घर जाके खाना बना तो फिर इसका उधर ही रिक्शा वाला बोलता है मुझे भाड़ा मत देना लेकिन पहले उतरो इधर से बहुत हो गया आपका बहुत सुन रहा हूं मैं इधर उतरो भाड़ा मत दे तो चलेगा इधर से उतरो मूवी गया तो अगर ऐसा सीन हो गया तो आमिर खान का नेक्स्ट मूवी जब आएगा तो इसका बिलीफ क्या बनेगा बोलेगा साला कुंडली दिखाना पड़ेगा अपने को जब जब आमिर खान मूवी आया कुछ ना कुछ लोचा हो गया एक तो आमिर खान को मूवी निकालने के लिए बंद करवाते है नहीं तो हम आमिर खान का मूवी लाइफ में कभी ये क्या बन गया बिलीफ बन गया क्या बन गया ये बिलीफ समझ में आ रहा है ऐसा ही वो कुत्ते का क्या बन गया था बिलीफ क्या जब रोटी आएगा तो शॉक लगेगा आ रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज है आप कितना भी बिहेवियर बिहेवियर मतलब उसको उठ के उधर जाना है बिहेवियर था आप बिहेवियर पे काम करो कुछ नहीं होगा काम किधर करना पड़ेगा किधर बिलिप सिस्टम पे काम करना पड़ेगा यस आर नो और ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर जनरली देखा गया है नो पेरेंट्स ऑन बिलिप सिस्टम और फिर ऐसे पेरेंटिंग जैसे वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है यस आर नो आजकल तो बहुत हो रहा है ये चीज क्योंकि अपने माता पिता ने कभी पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड किया ऐसा कभी सुना सुना क्यों फिर भी हम लोग इधर आ गए ना अपने को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इस पर सोचना जरूरी है ऐसा नो अपने को प्रॉब्लम है ये ये पीढ़ी को चैलेंज है अपने पीढ़ी को चैलेंज है लेकिन अपने पेरेंटर उनके पैरेंट ने पैरेंट क्या कर रहे हो पिताजी नहीं पेरेंटिंग का सीढ़ी देख रहा हूं बासुमालिका ऐसा कभी सुना क्यों तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से यह जरूरत आई है इस पर भी आज चर्चा करेंगे तैयार है yes no? yes. तैयार है? Yes. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं टॉपिक है अपनी गलतियां कब? जब हम हैंडल करते हैं अपने बच्चे को तब हम क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे की गलतियां सुधारने के लिए पेरेंट्स कौन सी कौन सी गलतियां करते हैं कौन बताएगा आप क्या गलतियां करते हो कभी ऐसा कभी गलती किया हो तो बताओ अपना बच्चे हाँ हाथ हाथ ऊपर करके माइक प्लीज रन रन या क्या गलतियां होता है अपने से? अपना गुस्सा बच्चे पे अपना पूरा गुस्सा बच्चे पे निकालते, निकालते हैं। ओके मैं पैदा क्यों हो गई इसका पूरा गुस्सा वाला बच्चे पे वो बोलते मुझको क्या करने का मम्मा मैं क्यों पर्दा हो गया ये मुझे समझ में नहीं आया और तू क्यों गुस्सा हो रही है राइट right? एक और yes, बाजू लेता है और दूसरा बच्चों को बाजू लेती है और हसबेंड उसको विरुद्ध बाजू लेता है ऐसा है चलो मैं आपको एक बोलता हूं अभी आप एक लाइव करेंगे हम लोग समझो अभी समझ लो आप बाहर से एक दो दिन बाहर मार्केटिंग करके ऐसा घर में एंट्री किया आपने नहीं। और वाइफ ने दरवाजा खोला और आप देखते हो तो बच्चा रो रहा है वाइफ ने दो चार लगाए होंगे उसको और रोते बैठा है उधर और वाइफ बोलती है ये तेरा बच्चा है सवाल इसको दो तो लगाओ आप भी ऐसा अगर आपको बोलेगी वाइफ आप भी दो लगाओ जी तो क्या करेंगे आप मैं बच्चों के बाजू ले बहुत बहुत एक एक में बच्चों के बाजू लेते उसे। तो आप तो तो तो क्या तो करोगे आप क्या करोगे बोलो पहली... दुनिया क्या करती है बता जानबूझकर उसने मुस्टेक किया है, हो है। हाँ, ये आप बच्चों को पूछोगेगा उससे, उससे क्या करोगे पूछोगे। हा ये बहुत आइटम लोग है इमिडिएट रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देगा वाइफ बोलती है साले तेरे कर नहीं बिगाड़ रहा है ये तू छोड़ के इधर जाता है दो दो दिन गायब होता है ये मुझको संभालना पड़ता है और तू इमीडिएट कुछ मई बोलूंगी करता नहीं तो बच्चा और सारा बन रहा है अभी असली हकीकत है अभी टुडे लाइफ मैं यही तो बात कर रहा हूँ हाँ। हाँ। हाँ। तो इसके लिए तो पेरेंटिंग शब्द ले रहा हूँ सबका वेरी <laughs> गुड हाँ और क्या करेंगे आप चलो एक केस सबका पकड़ो ना इनको क्यों शिक्षा देते है हम लोग ये बोलते चला मैं जक मारा बोला गलती किया सर ऐसा नहीं ये सब आप क्या करोगे इस केस में समझे वाइफ ने समझो तो वाइफे मारे बच्चा रो रहा है और आपने घर में एंट्री किया और वाइफ आपको बोल रही मैंने आप भी डंडा ले लो और जो लगाओ उसको तो इस केस में आप क्या करोगे ले। केस केस लेते है। आप ऐसा ही बैठते हो <laughs> क्या करते क्या मै किसका साइड लेने वाली थोड़ी हूँ हाँ तो आप आप बोलो ना क्या करते हो मैं तो मेरे बच्चे को में तो में ले जा के हम दोनों दो पानी नहाएंगे। बस ये देखो वेरी गुड ये जब जाएंगे बात में नहाएंगे वाइफ तब सुनिए वाइफ तब तक पूरा सामान बांधेगी <laughs> बोलेंगे नाव सालों दोनों मैं तो चली माइके या ऐसा ही होता है तूने ही मेरे बच्चे को बिगाड़ा मैं बोल रही हूँ दो लगाओ वो लगाने की वजह उसको बात में लेके जाके ना आ रहा है ऐसा बोलेगी यस सर आप क्या करोगे दोनों दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते ये सब तेई गुण हैलो थेरी मत बोलो दादा नो थेरी प्रैक्टिकली आप no आपके आप बच्चे ऐसा हो रहा है आप क्या करोगे फेरी नहीं सीखेंगे प्रैक्टिकल सीखेंगे ऐसा बोला तो इसको नगर बोलेगा को बोलता है देखो हाँ बोलता है इस बच्चे के अंदर तेरे गुण आए अगर बोला समझो तो वाइफ आएंगे ना तो आए ना मेरे अभी संभाल इसको मैं चलती हूँ Very very good. Yes sir. Uh, while looking practically Haan, practical. yes, yes, yes, please please तो very frankly मैं उसको पहले हक बेटा क्या हुआ मम्मी को क्यों तंग कर रही इतना जस्ट उसको कुछ पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ बेटा कि तू मम्मी तो क्यों नारा देती है और क्या और कोई बचा है क्या बताओ क्या करोगे आप ऐसे ही खड़े होते हो उधर अभी क्या करने का? कर लेगाउडली मैडम इन द माइक टिक इन क्या? Loudly, हम yeah. okay. uh, अभी हम लोग बोलेंगे कि अभी अभी रहने दे, तो खेलने जा हम लोग बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। ऐसा आप बच्चे को बोलेगी खेल हाँ. okay, और वाइफ को क्या बोलेगी सर बच्चे को भेज देंगे खेलने के लिए बाद में उससे अभी तो मालूम पड़ता है अलग लोग क्या करते है दो तो तीन लोग ऐसे बैठते मैं क्या करता हूँ किसको बताता नहीं मैं आते वक्त दो डंडा लेके आता हूँ एक वाइफ को लगाता हूँ और एक बच्चे को बोलता है मुझको छोड़ो दो दिन बहुत तंग हो रखो क्या आया हूं राइट नाउ इन दिस केस वॉट वी नीट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली वाइफ ऐसा बोल रही है बोलने के लिए इसको भी तो मारो लेकिन एक्चुअली क्या बोल रही है इस पर कभी काम नहीं होता है. वो एक्चुअली बोल रही है ये तेरा बच्चा बहुत शरारती है इसको मुझसे संभलना मुश्किल है अभी ये उसका कहना है राइट सो योर आंसर इज टू द्वाइंट थोड़ा सा पास में आया तो आपको बच्चे को भी शांत करना खेल बेच सकते पहले वाइफ को भी शांत करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ एक्शंस ले जाती है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग अगर उस, आपने बच्चे को मारा तो ये काम फिर बिहेवियर पे होगा बिलीफ सिस्टम पे नहीं होगा कल मेरे पास एक आदमी आया था मेरा एम वाला ही केम टू माई हाउस और उसको भी मेरा व्हाट्सएप गया होगा वारंटिंग वर्कशॉप का वो मुझे क्या बोल रहा था सर मेरा ढाई साल का बच्चा है ढाई साल का बच्चा है जब मम्मी रहती है ना वो सिर्फ मम्मी के पास ही जाता है और मम्मी जब रहती है तो बिल्कुल ओ मुझे उसको टच करने को भी नहीं देता सुनो केस अलग केसेस और मम्मी जब काम बजाती है तो मेरे साथ रहता है बोलता है हा बिल्कुल और किसी को टच करने के लिए नहीं देता और इसके लिए मैं दिन भर उसको ये खिलाता हूं पाव भाजी खिलाता हूं पानी पूरी खिलाता हूं वो एमसी वाला है ना तो कॉल आता जाता है ना तो घर में बैठ रहता है उसकी वाइफ कॉलेज में है खिलाता हूं लेकिन जैसे मम्मी आई मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट करता है एक मिनट में रंग चेंज पापा बिकम विलन बंदा सब क्या करूं बताओ मैंने बुलाया था लेकिन नहीं लगता आया उसको लेकिन उसको एक चीज मैंने पूछा एक ऐसा सवाल पूछा क्या होता है बोला नहीं नहीं सर क्या है ओ ना बच्चा ढाई साल का है ना तो मैं उसको बोनविटा पिलाने के लिए बोलता हूं लेकिन उसकी मां को चाय पसंद है वो उसको चाय पिलाती है तो इतना चीज मुझे समझ में आया एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चे में होता ही नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये दोनों में है यह दोनों में बड़ा प्रॉब्लम है वो उसका बच्चा बराबर से हिसाब किताब रख रहा है लेकिन इनको लग रहा है बच्चे में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है दोनों में है बड़े बच्चों में बड़े बच्चों में एक्चुअली वर्कशॉप उनका लेना चाहिए समझ में आ रहा है हमें काम किस पे करना पड़ेगा हमें काम करने पड़ेगा बच्चे के बिलीफ सिस्टम पर समझ में आया आगे बढ़े चलिए सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है या वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी क्या क्या मिस्टेक करते देखते हैं पहला मिस्टेक है हम बच्चे को सजेशन देते हैं विद मतलब क्या क्या बोलते हम लोग बच्चा खाना नहीं खा रहे उसको डर दिखाने के लिए क्या क्या बोलते हैं हम लोग डर कैसे पैदा करते हैं हम लोग बच्चे में हाँ नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएगा ओके okay. और क्या बोलते हा खाना नहीं खाया तो पुलिस को दे दूंगा हाँ हाथ बोल के बोलो हाँ खाना नहीं खाया तो बाप रे तो शोर दिखाना पड़ेगा उसको एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा गब्बर को बुलाना पड़ेगा यस सर खाना नहीं खाया तो मारूंगे खाना नहीं खाया नहीं नहीं एक विथ फियर नहीं तो मारेगा मैं नहीं मारूंगी तेरा बाप मारेगा मां लोग बहुत शानी है मां लोग इतनी शानी है कि हमेशा खुद कभी बुरी नहीं बनती वो बाप को बुरी बनाती है वेरी स्मार्ट राइट और बाप बेचारा दिन भर तक क्या आता है बच्चा बोलता है सले तू ही गब्बर है मेरे लाइफ में यू गॉट इट समझ आया क्योंकि ये पूरा बनाया बनाया चीज है राइट right? अभी देख इतना तूने थाली में ले लिया अब कौन खेगा तेरा ये साधु तुम ये क्या दीवार पे करेगा अच्छा कलर तो किया था एशियन पेंट का कलर किया अभी ये स्क्रैच तूने बनाया अभी इसको मिटाएगा कौन तेरा तो ये हर टाइम बच्चों को बाप में क्या दिखता है फिर यह देख कितना मस्ती कर रहा है देख पूरा इधर का इधर इधर है, है, वो है। को ना भी तेरा? बच्चा बोलता है बाप को क्यों बीच में ला रही है लेकिन मम्मी ला रही है और वो प्रोग्रामिंग बच्चे के दिमाग पे हो रहा है अरे क्लियर समझ में आ रहा है राइट right. तो इसमें और क्या करते हैं देख बराबर स्कूल नहीं गया तो हॉस्टल में डाल दूंगा ये सर नो तो आई विद इन इंटू हॉस्टल हॉस्टल में डाल दूंगा देख नहीं तो कल तुझे मैं प्रिंसिपल के सामने जाके मैं बताऊंगी ऐसे सजेशन देते हैं बच्चों को क्या करने के लिए डराने के लिए आर यू क्लियर समझ में आया फंडा सबको आया और क्या करते हैं आप बताओ मैं तो आगे जाता हूं मैं इतना ठीक है समझने के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है कंडीशनल लव ये अलग कैटेगरी है हाँ कंडीशनल लव में क्या आता है ए अगर पढ़ाई आपने किया तो कल चॉकलेट दूंगा और हाँ। हा टेक पॉलिसी क्या करते उधर भी बच्चे के साथ हाँ और क्या करते हा तू अगर फर्स्ट आया तो ही साइकिल मिलेगा या दूंगा लाइट चाहिए इधर और थोड़े कुट स लाइट्स यस सर पेट, yes, पेट खाना खाओ तो नेक्स्ट जाएगी हा अगर तू पेट भर खाना, खाना खाएगा तो एस एल घुमाने के लिए लेके जाऊंगा और क्या करते कंडीशनल लोअ में क्या होता है और क्या कंडीशन डालते बच्चे पे हम लोग एनी बच्चे है ना सबको पढ़ाई करेगा तो टीवी देखने मिलेगा पढ़ाई पूरा करेगा तो ये टीवी देखने को मिलेगा और क्या करते हैं तो हाँ, आईपैड तो क्या आईपैड आएप्य। हाँ, हा? हाँ, आजकल छोटे फोन कोई पूछता भी नहीं आईपैड दे दूंगा या दे दूंगी ये सर और क्या बोलते हैं कंडीशनल में और क्या बच्चे को बोलते हैं हम लोग हाँ तो ही पिकनिक को मैं जाने दूंगा या जाने दूंगी राइट तो ये कंडीशनल हो गया और बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे ये तो बोलते बोलते कंडीशन में खुद ही अटक जाते हैं ऐसे आइटम लोग देखे मैंने ये क्या बोलते वालों में पेरेंट्स बच्चे को बोलते देख तेरा स्टडी कंप्लीट होगा तभी अपने घर में टीवी शुरू होगा बच्चा बोलता है बिल्कुल स्टडी नहीं करेगा कल दिल्ली के रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं अभी आपका एग्जाम लेता हूं कि टीवी कैसे बंद रहेगा मतलब इसने उसको उसको कोई सजा देने के लिए ये बेचारा बाद में इसको सोचता है कलाश तो, तो एग्जिट पोल था यार मतलब खुद को सजा देके ऐसा ही बैठ गया अरे क्लियर समझ में आ रहा है सो दैट हैपेंस इन कंडीशनल लव आगे जाएंगे चलिए नेक्स्ट होता है डजेंट स्पेंड स्पेसिफिक टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कितने लोगों का यह सोचना है कि हमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए कितने लोगों को लगता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए हाथ ऊपर करो सबको लगता है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम ओके अभी क्वालिटी टाइम मतलब क्या है ये तो पहले समझ लो क्वालिटी टाइम मतलब क्या है हाँ बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट ओके चीज उसके साथ रख के पूरी करो ओके और क्या होता है क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मींस, इसका मतलब क्या है? इनवॉल्वमेंट दे दो, ओके? हमारे पास जितना वक्त है हा? वो वक्त के अंदर हमें 100 परसेंट हमें बच्चे को देना है उसकी बात समझनी है वो क्या चाहता है उसके हुँ. साथ उसके जैसे बनना है अगर वो एकदम छोटा है तो उसके जैसे खेलना है मतलब totally टोटली उसके साथ 100 परसेंट देना ऐसा नहीं कि हम इधर खेलते हैं दिमाग हवा का बाहर चल रहा है अच्छा ऐसा लोग अच्छा तो क्या सोचते हैं में बहुत बढ़िया बताया आपने या कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम की या उसको जो चाहिए उस समय में, वो एक्चुअली स्पेंड करना चाहिए जैसे की पापा मार्केट में हम लोग दे नहीं सकते कौन सा सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम एक है समझो आपकी बच्ची तो लेना है हु? और उसके साथ सपोर्ट जाना है मतलब है? है नहीं नहीं, तो कौन समझ में आता क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है कुछ लोग रमेश कमरानी हंड्रेड परसेंट क्वालिटी होना चाहिए उसमें हम हम बाहर के या या किसी से बात करना है है फिर लोग थोड़ा सा ये कर रहे ऐसा नहीं तो अपना मोबाइल बंद करके रखना लैपटॉप पे काम नहीं कुछ करना है पूरा फोकस, फोकस बच्चे को एक्टिवली सुनना है वो क्या बोल रहा है राइट हाँ और वो कितना टाइम होना चाहिए तो एक्चुअली ऑल टाइम कितना देते हैं जनरली लोग? मैंने बच्चे को तो दो दिन समाधान नहीं होगा अगर बाप मिला उसको दो महीने के बाद सर क्या हम हंड्रेड परसेंट होते है ना हाथ बच्चे के साथ में हाँ। तो दो घंटे का चीज जो है पंद्रह मिनट में हो जाता है राइट right. हो जाता है हाँ मतलब उसकी बात ठीक से से से सुनते हैं तब right. Very true. आप इसको ध्यान ध्यान देखना से समझ लेना में इधर ही है सिर्फ क्वालिटी टाइम देके नहीं चलेगा पहला चीज समझो वी का मिक्सचर बच्चे को देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आप किधर फाइव स्टार होटल में गए फॉर एग्जांपल खाना खाने के लिए गए और उधर जाने के बाद आपको वहां एक मस्त पनीर का सब्जी बनाया गया है बढ़िया सब्जी है पनीर का बनाया गया और एक चम्मच से वहां का वेटर आया एक चम्मच से एक पनीर का टुकड़ा ऐसा निकाला एक प्लेट में रखा और आपको दिया सर पनीर सब्जी प्लीज वेरी टेस्टी तो क्या आप बोलोगे री टेस्टी तो इसको तो भूख लगाए तो बोलेंगे इतना ही तो वेटर बोलता है क्वालिटी है सर <laughs> क्या बोलता है बेटर क्वालिटी है सर तो क्या बोलोगे आप ये देखो आई वॉन्ट क्वांटिटी तो सिर्फ क्वालिटी है ऐसा पांच दस मिनट बोलते हैं लोग देता हूं लेकिन क्वांटिटी भी उतनी भी चाहिए और धीरे धीरे धीरे करके फिर क्वालिटी पे उसको लेके आना पड़ेगा दट इज वॉट इज द साइंस तो चलिए नेक्स्ट होता है कंपैरिजन विद अदर्स जनरली हम करते हैं क्या करते हैं हम लोग कैसे करते कंपैरिजन? अपने बच्चे कंपैरिजन, दूसरे बच्चे के साथ करते कैसे करते हैं क्या बोलते हम लोग उसको इतना मार्क्स आया तुझको क्यों नहीं आया ओके और क्या कंपेरिजन करते हैं सर हाँ आपके इधर जर पूरा अभी बात करो अपना ही हाँ उधर ले लो ना हाँ मेरे बड़े भाई का जो बेटा है हाँ वो अभी पायलट बन गया हाँ मैं बोलता हूँ तू क्यों नहीं बन रहा है हाँ पर इसमें उसमें करता हूं हाँ वो देख तेरे चाचा का लड़का बन गया और तू देख इधर ही चल रहा है <laughs> कंपैरिजन करते हैं और और क्या आउर क्या बोलते हैं हम लोग कंपेरिजन के लिए वो देख कितना बढ़िया ड्रेस पहन के आता है और तू देख तुझे इन करने का भी अकल नहीं है वो बात करते और क्या करते हैं हम लोग फिकली जनरल एग्जाम्पल दे दो तो आपके वाइफ में क्या चल रहा है ओ देख सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाता है और तू देख दस बजे तक अभी इधर ही पड़ा है समथिंग लाइक दैट और क्या करते हैं हम लोग हा उसको देख मतलब कोई समझो प्रतिभा लड़की रहेगी नाम प्रतिभा है समझो और ए मां या पिताजी समझा रहे हैं अपने बच्चे को देख प्रतिभा को 96 परसेंट मार्क्स आए और तू देख पास होने का भी तेरा मुश्किल है देख थोड़ा प्रतिभा को देख बच्चा मन में बोलता है उसको तो देखा इसके लिए तो मेरा हालत है समझ आ रहा है हाँ ऐसे समझ में आने के लिए इधर रहना चाहिए आप लोग आ कंपेयर विद अदर्स उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग कंपेरिजन के बाद ये कंपैरिजन कैसे होता है जरा देखते हैं हम लोग राइट हाउ वी कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन कैसा होता है थोड़ा एक क्लिप के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूं सच्चाई है यसा नो उसको रोहन को इतने मार्क्स मिले तुझे मिलना चाहिए ओ देख पायलट बन रहा है तू भी पायलट बन ओ देख इंजीनियरिंग में गया मैकेनिकल ही लेना लेकिन बच्चों को मैकेनिकल इधर फिट हो रहा है कि नहीं ये कभी हम सोचते नहीं है वो कंप्यूटर इंजीनियर बना सब कंप्यूटर इंजीनियर बनने चले उसमें मैं भी एक था हा कंप्यूटर इंजीनियरिंग होने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये अपना काम है ही नहीं क्योंकि मुझे साला एक जगह पे एक घंटा बैठूंगा तो दस बार उठक पटक करना जरूरी होता है एक जगह बैठने वाला मेरा माइंड तो थोड़ी देर में आऊंगा वो टॉपिक पे अब उसको ऐसा आदमी चाहिए जिसका लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो गया हो ऐसा आदमी का जरूरत होता है वो सब चीज़ उनके लिए अपना पूरा राइट डेवलप है लेफ्ट में डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं और वैसे भी बना कैसे बना वो भी एक वर है लेकिन बन गया और वो भी कम था डिग्री इसके लिए मैंने फिर मुंबई में आके मास्टर्स किया वो कम पढ़ रहा था इसके लिए उसके बाद भी मालूम हो गया कि आपका लेफ्ट साइड तो बिल्कुल खाली है Are you clear? और उसके बाद ये फील्ड में आया और इधर नया नया क्रिएटिविटी चालू हो गया अभी मैं दोस्त को मिला लास्ट वीक में जो टॉपर था हमारे बैच का वो जो आदमी है वो आज रो रहा है बोलता है कोई बात तो बहुत बढ़िया आगे गया वो डेढ़ लाख महीने का कमा रहा है मैं रोज का कमाता हूं लेकिन अगर कंप्यूटर फील्ड में जाऊंगा तो शायद साल में भी इतना कमाना मुश्किल था समझ तो में आ रहा है आर यू क्लियर अब आई एम टॉकिंग आर यू सेंसिंग दैट गॉड इट आगे बढ़ेंगे चलिए सो नेक्स्ट होता है फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन कौन करता है पेरेंट्स नहीं पेरेंट मतलब अभी क्या है हम बोलने के लिए शर्म आता है इसके लिए बोलने का पेरेंट्स ये सर हाँ yes. और हम जो बोला उसको मैं अभी अवार्ड देने वाला हूं लास्ट में कौन करता है पेरेंट्स करते मतलब एक्चुअली मैं ही करती हूं आर क्लियर और बच्चा बराबर वो चीज समझ पाता है कि कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है फिर वो ई चांगली माता बापू खराब बापू चांगला आई खड़ूस और बच्चा बराबर उसका एडवांटेज उठाने शुरू करता है और अपने को ये गलतफहमी हमेशा होती है बच्चा मेरा कितना सुनता है और मैं मेरे वाइफ से कितना अच्छा आदमी हूं तू खड़ूस तेरा बाप खड़ूस तेरा खानदान खड़ूस ऐसा हम वाइफ को बोलते हैं, वाइफ बोलती है तेरे साथ शादी करके मेरा खानदान ही रहा नहीं हम खानदानी लोग थे क्या पाप किया था मैंने इसके लिए मेरे बाप ने तेरे गले में मुझे अरे सुन कौन रहा है बच्चा ये दोनों खानदान के लिए बच्चा बोलेगा फिर मेरा क्या खानदान आर यू क्लियर आ रहा है समझ में आ रहा है ये दोनों खानदान में झगड़ रहे बच्चा बोलता है मैं जो बोलू वो खानदाना भी समझ में आ रहा है मतलब बच्चे बिकॉज ऑफ दिस और वी डोंट नो मैं थोड़ी देर में आऊंगा इस पे आर यू क्लियर नेक्स्ट होता है कंप्लेनिंग अदर अबाउट चाइल्ड मतलब उसकी माँ के सामने इसकी माँ बच्चे का क्या करती है कंप्लेन करती है क्या करती है कंप्लेन करती है और बच्चे के दिमाग में वही जा रहा है बच्चे के दिमाग में वही जा रहा है जब आप कंप्लेन करते हो तो बच्चे दिमाग में एक्चुअली क्या ले रहा है मेरी मां मुझे पूछो ना क्या है उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी दिस इज वेरी एग्रेसिव विथ एंगस्टर्स एंगस्टर के साथ आप करोगे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आर यू क्लियर थोड़ी देर में मैं यंगस्टर पर आ जाऊं जैसा अपना वर्कशॉप आगे बढ़ेगा वैसे एज ग्रुप भी आगे बढ़ेगा ऐसा उसका सिस्टम बनाया है तो टाइम यू रियलाइज कि क्या क्या खतरे इसके हो सकते हैं समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं हम लोग टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यूर चाइल्ड ये सबसे बड़ा डेंजर है अजय उसको क्या समझता है जी आप बोलो ब्रांच में जाएगा तो ये बाप दो चार जगह घूम के आता है अपने फ्रेंड की बात बच्चा क्या कर रहा है तो बोलता है है नहीं कंप्यूटर में जा रहा है। तेरा मैं वो भी आईटी कर रहा है ए तू भी आईटी का, ए, देख, का बेटा आई, -टी कर आई टी कर बच्चा बोलता है मुझे काफी पसंद है ये करने को क्यों बोल रहे आप अरे यार समझ आ रहा है अटालिया बजाओ अगर लगा तो बजाओ हाँ तो मजा रहेगा इसमें बच्चे बजाते हैं जनरली राइट समझ में आ रहा है तो ये बच्चे के सब हम ही लेते हैं। बच्चे को क्या खाने का है इडली सांभर, डोसा मिसल पोहा उपमा ए पोहा लेते है इसको भी बच्चा बोलता है सला मुझको कब पूछोगे आप क्लियर yes. मतलब बाप के पास जाने का तो ये जो बोला वही खाने को लगता है बाप को जो पसंद बच्चे बोलते मैसूर तो सच खाने का कि इसको मैसूर पसंद है ये बोलता है मुझे मैसूर बिल्कुल पसंद नहीं मुझे उट्टी पसंद है फिर भी उसको वही खिलाना पड़ता है अरे क्लियर समझ में आ रहा है फंडा तो ये डिसीजन अगर आप नहीं करोगे और बच्चों को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दोगे कोई बात नहीं शादी कर ले वेरी इंपॉर्टेंटली ये डिसीजन पावर नहीं दोगे तो ऐसे ऐसे तैयार हो जाएंगे जिसका डिसीजन पावर बिल्कुल खत्म हुआ होगे लोग तैयार होते हैं <laughs> तो आगे बढ़ते हैं ऐसे तो लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते और यू क्लियर ऐसे लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते देआर नॉट डिसीजन मेकर क्योंकि बचपन में या बचपन से इनको आदत है कि सिर्फ दूसरों के डिसीजन पे चला होता है ये लोगों ने कभी खुद का डिसीजन लेने का इनको आदत ही नहीं रहता है सच पीपल हा बहुत सारे लोग मैं हम भी देखते हैं आप भी देखो कि दूसरों को पूछ के छोड़ा सा चीज तो खुद डिसीजन ले सकता है ये भी डिसीजन दूसरों को कर, कर, अरे कौन सा कलर मुझे शूट होता है शर्ट कैसा इन करू क्या आउट करू अरे तू लेना कैसा इन करना है आउट कर बाल ऐसे ठीक है क्या इधर करूर यू क्लियर so these people never take decisions in their life kyunki bachpan se inko independent decision lene ka humne kabhi sikhaya hi nahi hai aur bachchon ko sab decision bacche ka maa baap karke hum hi lete hain are you clear aur iske liye bacche khud apna decision lene mein bilkul samarth bante nahi hai samajh mein aaya aage badhenge chaliye so let's understand aage jayenge और छह लॉस को हम लोग जानेंगे अभी ये छह लॉस क्या है सक्सेसफुल पेरेंटिंग के ऐसे रूल्स हैं जिसको हम बोलते सक्सेसफुल में ऐसे कौन से लॉस है जिनको हमें अपने लाइफ में उतारना है और यू क्लियर उसके पहले मुझे बताइए यहां ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे पांच से दस साल की उम्र के है हाथ ऊपर करो फाइव टू टेन ईयर्स के ओके वेरी गुड दस से पंद्रह दस से पंद्रह साल के ओके वेरी गुड पंद्रह से पच्चीस पंद्रह से पच्चीस और पांच से कम चलो इस सबके लिए कुछ ब, हम लोग चर्चा करेंगे अभी ओके यानी सब कैटेगरी के लोग इधर अवेलेबल है राइट right? क्योंकि अलग अलग एज पे अलग अलग लेवल का इन्वॉल्वमेंट लगता है राइट right? सो so, हमें ये समझना पड़ेगा लेकिन इसके पहले हम लोग अपने बच्चे के बारे में कितना जानते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं समझ में आया और इसके लिए हम लोग आपको कुछ पेपर्स दे रहे हैं आपने पेन लाए होंगे ये उम्मीद करता हूं अगर नहीं लाए तो जिसके जेब को दो दो पेन है उसको मांगो उससे ले लो आप ओके और आप फ्रीली उनको पेन प्रोवाइड करो उनकी जिंदगी का सवाल है ठीक है टेक वन पीस ऑफ आप पेपर आपको जो दिया जा रहा है आई वॉन्ट यू टू राइट देर एंसर एक एक सवाल आपको एंसर देना है Write. चलिए फॉर्म का नाम है आप आपके बच्चे को कितना जानते हैं आप आपके बच्चे को कितना जानते हैं आप आपका नाम लिखिए मोबाइल नंबर लिखिए ईमेल एड्रेस लिखिए और सिटी लिखिए Quickly. आपको आपके लैंग्वेज में वो फॉर्म भरना है तुशांतरा बोलता है मैं क्या लिखू अभी ओके okay. पहला सवाल है आपका बच्चा फ्री टाइम में क्या करता है जब उसको फ्री टाइम आप देते हो तो आपका बच्चा क्या करता है यो टू राइट देर क्या चाहिए सर आपको यू वॉन्ट समथिंग टू पेन इज नॉट वर्किंग इिव समिफम पेन ईयर आपका बच्चा फ्री टाइम में क्या करना चाहता है दूसरा सवाल है इसे सबसे ज्यादा किस बात का उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है अभी आपको मालूम हुआ होगा कि मैंने हजबेंड वाइफ को अलग अलग क्यों बिठाया कॉपी करने का बिल्कुल चांस ही नहीं है उसके फेवरेट टीचर कौन है और क्यों भी लिखना है आपको उसे कौन सा विषय पसंद नहीं है उसे कौन से शिक्षक पसंद नहीं है और क्यों इसका भी आपको जवाब देना है ओके उसके खास दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो क्यों है क्या आपका बच्चा लाइक करता है उसमें ये आपको लिखना है उसके आदर्श व्यक्ति कौन है यानी उसका रोल मॉडल क्या है आपका बच्चा पढ़ाई के लिए कितना समय ध्यान केंद्रित कर सकता है जब वो कुछ पढ़ता है तो कितने समय तक उसे याद रहता है वह पढ़ाई कौन से समय करना पसंद करता है कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई पसंद करते हैं, कुछ लोग लेट नाइट पढ़ाई करना पसंद करते हैं, सम स्टूडेंट जो दोपहर में करते हैं कुछ जल्दी उठ के कर सकते हैं कुछ कॉलेज में ही कर लेते हैं मेनी थिंग्स अदर करता है उसका फेवरेट टीवी कार्यक्रम कौन सा है और क्यों पीछे साइड में भी क्वेश्चन है। उसे कौन कौन से खेल इंडोर एंड आउटडोर पसंद है यह आपको मालूम होना बहुत जरूरी है आपके बच्चे में सबसे बढ़िया गुणवत्ता कौन सी है पंद्रहवा और आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके बच्चे में सबसे बड़ी क्वालिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है यह आपको लिखना है आपके पास दो मिनट का समय मैं दे दे रहा हूं आपको एक टू मिनट टाइम एंड कंप्लीट इट क्विकली सब सवाल के जवाब हमने दिए ऐसे कितने लोग हैं देखो आप जरा आजू बाजू देखो आपके आसपास देखो कितने लोग हैं पांच छह लोग हैं जिनको इसके जवाब मालूम है तो इसका मतलब सही में ट्रेनिंग की जरूरत किसको है राइट और हम समझते हैं वो बेचारे को कुछ अकल नहीं है वो बेचारा कुछ समझता नहीं है वो यहा है और एक्चुअली एड़े कौन है ये अभी मालूम पड़ा तो इन सभी एड़े लोगों के लिए एक बार जोधा टालिया होना चाहिए चलो तो एम एग्री कर लिया हमने कि मिस्टेक किधर है इधर है और दिखा कैसे रहे जैसे वही एड़ा है इसका एग्जाम्पल देता हूं तो मालूम पड़ेगा आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा आप समझो घर में समझो से फॉर एग्जाम्पल नया पेंटिंग करना चाहते हैं नया पेंटिंग और आपकी समझो काम वाली है उसने बोला आपको मैडम ये ब्लू कलर है ना दे दो बहुत बढ़िया लगेगा ऐसा उसने बोला आपको तो क्या हो कलर आप देंगे आपकी दीवार को देंगे देंगे नहीं देंगे ना क्यों मतलब वो काम वाली है और आपको कुछ काम नहीं है ऐसा है हो गया ना वो काम वाली है काम वाला और ये इसको बीधा काम का है तो काम वाली है इसके लिए आप क्या बोलेगा उसको क्यों नहीं देंगे आप वो बोलेगी वो कलर क्यों नहीं देंगे वो बोलेगा ब्लू कलर दे दो अच्छा लगेगा तो आप क्यों नहीं एग्री करोगे बताओ मुझको यस सर आपको पसंद नहीं है ओके और क्या कारण है यस सर हाँ। हम उसको हमारे नीचे के कैटेगरी में समझते हैं एक वाली का का क्या सुनने का? इसके लिए नहीं देंगे और क्या करेंगे और क्यों नहीं देंगे हम हाँ हमें अकल है कुछ भी बोलती है यार इसके घर में नीला है इसके लिए इधर नीला बोला होगा और वो भी डब्बा शायद उसका आधा पड़ा है इसके लिए इधर आके बेचे की बात में है ना इसके लिए नहीं देंगे और ईगो प्रॉब्लम देखो काम वाली का सुन के आपने ब्लू कलर दिया अरे अरे अरे अरे सत्या सत्यानाश हो गया काम वाली का सुन के ओके ईगो प्रॉब्लम और क्या परिवार के सदस्य नहीं हमारे हा हमारे परिवार की सदस्य है ही नहीं ओ, हमारे परिवार की सदस्य नहीं है बोल रहे और क्या रीजन है हा शी डोंट हैिटी उसको क्या अथॉरिटी है हमें बताने की हम वैसे रखेंगे तो काला देंगे लेकिन नीला नहीं देंगे शी इज नॉट अथोराइज ओके वो अथॉरिटी नहीं है उसको राइट right? अगर मुझे बताओ वही चीज आपके घर में एक पेंटर आता है पेंटर आता है और पेंटर के दो तीन ऐसे लोग रहते हैं ना जिसका समझो एक्सपीरियंस है पेंटिंग में उसको देख के भी लगता है एक्सपीरियंस है और आप बोल रहे उसको यार ये इधर जो है ना मैं सोचता हूं थोड़ा मिल्क कलर का करूं लेकिन वो आपको बता रहा है सर एक काम करो आप इसमें है ना सिल्वर और ग्रे मिक्स करके दे दो बहुत बढ़िया लगेगा आपका दीवार अभी आप उसका सुनोगे कि नहीं सुनोगे क्यों क्यों नॉलेज वो एक्सपर्ट है क्यों वो एक्सपर्ट है वो क्या है एक्सपर्ट है क्या है वो एक्सपर्ट है एक्सपीरियंस है और एक्सपर्ट भी है इसके लिए आप उसका सुनोगे ये सर माई डे फ्रेंड हा उसके लिए वो अथॉरिटी भी हो गया अपना और अपने बच्चे का प्रॉब्लम भी यही है क्योंकि क्यों वो जिस जमाने में आज पैदा हुआ और हम जिस जमाने में पैदे हुए इसमें जमीन आसमान का फर्क है वो मोबाइल को ऐसे हैंडल कर देता है नो। आपको किधर साउंड रिकॉर्डिंग करने का मालूम भी नहीं पड़ता वो पूरा आपका रिकॉर्डिंग कर लेता है और किधर रखा यह आपको मालूम नहीं रहता है नो। तो फिर उसके सामने काम वाली कौन नो। वो बोलता है बापू तुमको अकल नहीं है इधर दे दे मोबाइल मैं बराबर से सेट करके देता और यू क्लियर और हम दे भी देते हैं और वो करके भी देता है और बाद में समझाने में देता है हम उसको बोलते मत समझा ये पूरा ऊपर से जा रहा है ऐसा नो तू ही कर समझ में आ रहा कैंसर सो दे टू टेल यू इज हम लोग उसके सामने वैसे है हम लोग उसके सामने काम वाली है हम लोग उसके सामने एक्सपर्ट है ही नहीं और हम ये सोचते कि बच्चा मैं बोलू करना चाहिए ये कहा का रूल है भाई समझ में आ रहा है और यू क्लियर ऑर यू क्लियर आई वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको मैं शो करने जा रहा हूं जिसको थोड़ा डाइम से आप देखो आजकल के बच्चे कितने एक्सपर्ट है एक्सपर्ट बन सकते हैं इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं ठीक है देखेंगे इसको लाइट्स ऑफ करो भैया हम लोग उसके सामने वैसे हैं हम लोग उसके सामने काम वाली है हम लोग उसके सामने एक्सपर्ट है ही नहीं और हम ये सोचते कि बच्चा मैं बोलू करना चाहिए ये कहां का रूल है भाई आ आर यू क्लियर आर यू क्लियर तभी अपने बच्चे को कौटिल्य मत बनाओ यार ऐसा है मैं भी मेरा बच्चा भी कौटिल्य पंडित बनेगा उसको बोरि लिखी दे रहे मालूम है क्या देखो उसके पहले अपने को मालूम है क्या देखो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है और यू क्लियर लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अभी समझने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी ब्रेन बहुत ही शार्प है और ये बच्चे जैसे पैदा हो गए ये बच्चे जिस भी घर में पैदा हो गए वो कल्चर में जैसे ढलने लगे वैसे उनपे संस्कार होना शुरू हो गया और उसका स्पीड तो बहुत बढ़िया था ही लेकिन अपना स्पीड थ्री का था अपना पेंटिंग वन का था तो एक्चुअली वो बच्चे ने आपके साथ एडजस्ट किया है स्पीड आर यू क्लियर समझ में आया लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं आर यू क्लियर सो नाउ देर आर सिक्स सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन द फर्स्ट लॉ इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चे को आप इन्वॉल्व करना सिखाओ इ करो आपके काम में जो भी चीज आप कर रहे हो उसके साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ उसके साथ टाइम बिताना शुरू करो बिकॉज लाइफ में एक चीज बोला गया है स्टॉप ट्राइंग टू मेक योर चाइल्ड परफेक्ट बहुत सारे लोग मैं देखता हूं अपने बच्चे को परफेक्ट कराने के पीछे पड़े हुए हैं हम और आप कोई नहीं होते उसको परफेक्ट कराने वाले क्योंकि उसका परफेक्शन तो पहले बन चुका है ऐसा yes no? yes परफेक्शन तो पहले ही बन चुका है चार दिन पहले मैं था बेंगलोर में देर वॉज वहां एक बेंगलोर में देर इज समथिंग एक एग्जीबिशन था उसमें डीएनए का एग्जीबिशन था डीएनए का और डीएनए में बोला गया है कि ह्यूमन डीएनए और से अजगर के डीएनए अजगर अजगर देर इज अटी 90% डीएनए सेम ए 90% परसेंट इज मैचिंग गोरिडा का डीएनए और इंसान का डीएनए 99.9% नाइन मैचिंग एक इंसान का डीएनए और दूसरे इंसान का डीएनए 99 99.999% मैचिंग होता है फर्क होता है वो पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है लेकिन हम लोग ये पकड़ नहीं पाते हम लोग ये पकड़ नहीं पाते और हम लोग लगे हैं बच्चों को परफेक्ट बनाने में बट कीप ट्राइंग टू मेक यूर रिलेशनशिप परफेक्ट विथ यूर चाइल्ड आप बच्चे को परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागो बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप परफेक्ट करना बहुत ही जरूरी है और वो रिलेशनशिप में अगर चैलेंज है तो वो बच्चा कितना भी परफेक्ट है आगे जाके चैलेंज करेगा और यू क्लियर आगे जाके चैलेंज करेगा जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ेगा मैं आपको टीन के चैलेंजेस में आ जाऊंगा तो बताऊंगा क्या चैलेंजेस होता है इसमें क्लियर? तो आपको आज सोचना है मेरा मेरे बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है आज आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा मतलब हमारा ये हमारा होना बहुत जरूरी है जैसे मैंने थोड़ी में बताया मम्मी पिताजी को गाली देती है पिताजी मम्मी को देते हैं तो बच्चे के सामने कोई तो एक शेर बनता है और दूसरा हिरन बनता है सनु और हमेशा उसका फायदा उठाएगा समझ में आ रहा है सो so, पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको करना पड़ेगा कि यो टू लिसन टू योर चाइल्ड आपका बच्चा कुछ भी बोल रहा है उसको पहले सुनने का आदत डालो और हम अपने काम में इतने बिजी है दोस्तों क्योंकि उसका सुनने का तो अपने पास टाइम ही नहीं आर यू क्लियर आर यू क्लियर जब बात भी करता है तो भी हमारा मोबाइल खत्म नहीं होता जब बात करता है तो व्हाट्सएप पर अपना यश्नो चालू रहता है ऐसा नो या फेसबुक चालू रहता है तो बातेंड ये व्हाट्सअप ये अप, ये, ये फेसबुक आज आया है ऐसा नो अपने जमाने पे तो फेसबुक था ही ना था नहीं था और इसके लिए अपना फेस हमेशा बुक में रहता था <laughs> <Are you clear? laughs> लेकिन आज फेसबुक है लिंक है वॉट्सएप है सब कुछ है और फिर भी आपको बच्चे को टाइम देना जरूरी है और ये टाइम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन में गैप हो जाएगा कम्युनिकेशन में गैप हो जाएगा और ये कम्युनिकेशन का गैप आगे जाके आगे जाके बहुत बड़ा गैप बनता है बच्चा एक तो माँ के पास जाएगा या बच्चा एक तो पिताजी के साथ अटैच हो जाएगा और ये जाके आगे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसकी शादी हो जाएगी तब उसका बागवान हो जाएगा आर यू क्लियर आर यू क्लियर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आपका थोबड़ा देख के आपका ये जो करते है ना घर में जाके हम लोग गुस्सा ये देख के वो बच्चे को ऐसा लगता नहीं है कि इसके साथ मैं बात करूं या शेयर करूं आर यू क्लियर आर यू क्लियर समझ समझ में में में आया सब लोग में आ रहे? तो आज से हमें अपने बर्ताव बदलाव लाना पड़ेगा गुड yes लिसनर no? हम अपने बच्चों को जो भी वो बात कर रहा है वो सुनना है आर यू क्लियर थैंक यू सो मच जो तालियां आप सभी लोगों के लिए थैंक यू तो आपको यू हाउ टू लिसन टू चाइल्ड आपके बच्चे को आपको क्या करना है सुनना, सुनना है।, है क्या करना है सुनना है क्या करना है सुनना है आपको एक चीज बताता हूं अभी आके बैठो तो फटाफट फटाफट ओके okay. और एक चीज बताता हूं स्पेशली हस्बेंड और वाइफ में सबेंड और वाइफ में झगड़े क्यों होते हैं हजबेंड और वाइफ में झगड़े क्यों होते हैं मालूम है आपको हा क्या क्या कैसे आप क्या करते हो ज्यादा प्यार करते हैं अच्छा हेसबेंड और वाइफ में झगड़े क्यों होते हैं ईगो पैसे, पैसे की वजह से होता है माइक प्लीज ईगो होता है पैसे की वजह से होता है शाम को टाइम पे घर को नहीं आता है हाथ हाथ ऊपर करो सबको हाँ प्यार जताना नहीं आता प्यार जता दिखाने की आट नहीं होती उनकी हाँ किसमें बॉडी लैंग्वेज बात करने में ये सभी में वो ऐसा बात करे उनमें मतलब वो एक्चुअली खुद की बात कर हाँ, रहे लेकिन हो ऐसे <laughs> हाँ अभी सबसे सबके सामने कैसे बात करने का आप हाँ क्यों नहीं हाँ, तो हाँ इसके लिए झगड़े होते है यस दादा पीछे मैं सही। मैं सही। हाँ मैं सही तू गलत, गलत। अच्छा वेरी गुड ये भी सीखने वाले हैं थोड़ी देर में हम लोग हाँ डायवर्स केसेस चलाते समय देखा है हाँ ये तो लायो रहे, है बराबर है ऐसे ही सब केस चला चला के केस हो गया मैं आप हाँ बोलिए शक की नजर से देखना शक की नजर से कौन किसको देखता है हजबेंड वाइफ तो देखता है और वाइफ हाँ, वाइफ हाँ, को, को देखता है और ऐसा भी केस होता है वाइफ ओके वॉट इज वन पर्सन डजेंट अलाउ टू स्पीक एंड अदर पर्सन डिसन हा वन पर्सन डजेंट अलाउ टू स्पीक एंड अदर पर्सन डजेंट लिसन ओके आपकी वजह से ऐसा हुआ। र द कॉज फ्रेंच दाढ़ी रख जब से रखना शुरू किया तब से घर में पैसा आना बंद हो गया यू आर द कॉज ऐसा कुछ तो बात होता है ओके यस सर हाँ पीछे पीछे पीछे भागो दे रहा एक बार जल्दी हसबेंड वाइफ के झगड़े बहुत होते हैं इधर इसके लिए हाथ ऊपर आ रहे हाँ अपना कहा पैसा अपना कमा पैसा दूसरे को देने से तो दूसरे को मदद करने से अपन जो कमा रहा है महीने भर में उसमें से दूसरे को देने का नहीं आपने कोई मांगता है सब हाँ उसके अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ वेरी ट्रूली यू से समझो समझो अभी एक केस लेते हैं हमने किसको तो एक लाख रुपए दिया है यानी जेंट्स लोगों ने दिया है और वो आपके वाइफ को मालूम नहीं आ, नाजुक मुद्दे भी बोलता हूं उसके लिए क्वालिटी सुनने वाले लोग चाहिए अपने पर। और वो आप है नाजुक लोग ओके okay, सो so, ये समझो आपने किसी को तो एक लाख रुपए दिया ये वाइफ को बिल्कुल मालूम नहीं है और एक दिन आपको ऐसे मालूम पड़ता है कि वो एक लाख वापस आने वाला ही नहीं, नहीं है और तब आपका चेहरा समझो एकदम टेंशन में है और वाइफ आपको पूछ रही है अजी क्या हो गया और आपने एकदम इमोशनल होके उसको बता दिया तो क्या बोलती है मालूम है क्या बोलेगी वो सत्यानाश हो तेरा ओके मैं तो पहले बोल रही थी कि मैं तो पहले ही बोल रही थी तेरा पूरा जिंदगी ऐसे जाएगा तुझे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और तू सबको ऐसे ही फिरेगा और तेरा बच्चा भिकारी बनेगा देख बच्चे के लिए कुछ रखेगा कि नहीं आर यू क्लियर नाउ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दिट अ वेरी सिंपल रीजन साइकोलॉजिकल रीजन है माई डियर फ्रेंड एवरी ह्यूमन बींग मेल फीमेल राइट मेल फीमेल साइकोलॉजी क्या बोलता है जो मेल है मेल है वो एवरीडे पर दिन कम से कम तीस हजार शब्द बोलता है कितने शब्द बोलता है मेल जो है वो तीस हजार शब्द बोलता है बोलता है और फीमेल जो है वो लगभग पैंतीस हजार शब्द रोज का बोलती है समझ तो आया चैलेंज किधर आ रहा है चैलेंज इधर आ रहा है हम लोग पूरा दिन भर बाहर रहते हैं। कैसा नो? इसको मिलो उसको मिलो इसको प्लान समझा नहीं समझा तो और एक बार समझा कैसा नो? इसको इसके पास गया उसके पास गया चाय पिया होटल में गया खाना खाया इसके साथ बात किया उसके साथ बात किया फ्रेंड के साथ बात किया और अपना पूरा कोटा खत्म करके हम लोग रात के 10 बजे या 11 बजे या कुछ लोग 12 बजे घर पहुंचते हैं ये सनु और आपके वाइफ का कोटे में से सलाह सौ दो सौ ही शब्द खाली हुए यानी उसका पूरा कोटा ली है मतलब उसकी वर्किंग, वर्किंग की नहीं मैं नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूं अगर वो पूरा दिन भर घर पे बैठी है टीवी देखती, देखती, देखती, देखती है घर का काम करती है एंड उसका कोटा कुछ भी खत्म नहीं हुआ तो उसका कोटा तो वहां से शुरू हो रहा है और ऐसे में हम उसको क्या बोलते हैं चौप मी दमन खुफ अदा जेवाला पर, मोपल पुदारू क्लियर समझ में आ रहा है साइकोलॉजिकल so चैलेंज अपने को हो रहा है राइट right? तो so सब हेजबेंड लोगों के लिए मैं एक वर्कशॉप प्लान कर रहा हूं हाउ टू हैंडल द वाइफ क्या बढ़िया टाइटल बोला आपने मैं टाइटल ही ढूंढ रहा था लेकिन ब्रैकेट में रहेगा यूर ओन हा यूर ओन वो इंपॉर्टेंट है हाँ यूर ओन बहुत इंपॉर्टेंट है तो so जिसमें ए दो दिन का प्रोग्राम रहता है और ये दो दिन हेस्बंड वाइफ साथ में रहते हैं और वहां हम लोग बहुत सारे हेसबेंड वाइफ में सो मेनी चैलेंजेस देर तो ये चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए ये पूरा साइकोलॉजी बेस्ड हमारा वर्कशॉप होता है इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एज यूर टॉकिंग की डाइवर्स केसेस भी डिवर्स केसेस को भी सॉल्यूशन मिल सकता है ये चीज बहुत मतलब हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आज छोटे छोटे चीजों के कारण हो रही है ऐसा नो जो अभी जस्ट मिनट, जो अभी छोटी लगती है लेकिन उनके लिए इस पीढ़ी को बहुत ही बड़ी लगने लगी है जो हमारे शायद इसमें बहुत ही छोटी चीज थी वो अभी बहुत ही बड़ी बन चुकी है आर यू क्लियर तो ये सारे चीजों का होता है आर यू यू क्लियर यस सर इट्स आगे चलिए एनीथिंग कैन स्पीक किसका हाँ हजबैंड अपना कोटा खत्म करके आता है हाँ तो हाँ तो सोल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या है ये सॉल्यूशन के लिए चार पांच घंटे का टाइम है तो ये, तो अभी तो ये छोड़ के मुझे वो में जाना पड़ेगा। नहीं, फिर, और आप दोनों को सामने बुला सोल्यूशन इज देर इट्स देर नहीं फिर ऐसे में वाइफ अकेले में बड़बड़ बड़ करना शुरू हाँ, कर देगी <laughs> और बड़बड़ करते बड़ करते करते वो बच्चा भी बड़बड़ बड़ करेगा और ये दोनों मिलकर बाप को दुश्मन बना डालेगी और बाप उनके लिए हमेशा गब्बर सिंह दिखेगा गब्बर आया क्या गब्बर गया क्या शोले तो शोले बन जाए। ओ पूरा फैमिली शोले बनता है यू you नो know, अभी जो हाई फाई फैमिलीज है ना हाई फाई फैमिलीज वेरी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान से समझो हाई फाई फैमिली में अगर समझो लड़की लड़के को देखने आ रही है या उनका लव मैरिज हो रहा है तो डू यू नो ओ लड़की लड़के को क्या पूछती है मालूम है आपको और लड़की ये पूछती है कि तेरे घर में डस्टबिन कितने हैं डू नो दैट डस्टबिन का मतलब होता है बूढ़े लोग ये कल्चर आया है तो कब तक तू गार्नियर लगाते रहेगा आगे बढ़े आगे बढ़े समझ में आ रहा है That is a वेरी डिफरेंट वर्कशॉप ये दो दिन का वर्कशॉप है हम लोग मार्च एंडिंग में कर रहे हैं लोनावला में so चलिए आगे बढ़ते हैं पेमेंट topic भी आएंगे Second है law of encouragement। Second is what? Law of encouragement। अपने बच्चे को encourage करो अपने बच्चे को encourage करो कोई भी चीज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लीड फॉर द चाइल्ड करेक्शन नॉट लेस देन एनकरेजमेंट बोलते हैं हम लोग बच्चे को हम लोग हमेशा करेक्ट करने के पीछे पड़े ये yes. तो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था तेरा ये गलती हो गया तुझे समझ में नहीं आता मेरे जमाने में मैं बहुत छाना था मेरे ऐसे मार्क्स पड़े थे तुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता गलती किया मैंने तेरे पर इतना खर्चा किया दुदा दुदा क्या फायदा पैदा किया वही बहुत बड़ा गलती किया इतना पढ़ाया बहुत बड़ा गलती किया ऐसा नो ये वो बच्चा वो गिनने लगता है फिर चीजा नो ये। और ये जब बच्चे के दिमाग में ये गिनने का आता है ना तब जब आप बूढ़े बन जाओगे फिर वो आपको गिना के दिखाएगा ऐसा नो फिर वो आपको गिना के दिखाएगा देखो पिताजी आपके लिए मैंने दूसरा आपका पूरा अरेन्जमेंट किया स्पेशल डॉक्टर आपके पास किया डॉक्टर लगाया मैं भी कभी कभी, कभी आता हूं वाइफ को भी कैसे दो के मनाया मैंने और आपको इतना चीज करने को नहीं आता खुद का दवाई लेने को नहीं आता दिस पॉइंट हा क्योंकि बच्चे ने यह शब्द सुने कब है चाइल्डहुड में और वही रिफ्लेक्शन वो आप पे डालेगा आर यू क्लियर वही रिफ्लेक्शन आप पे आ जाता है तुला ही समझना खर्च कर रस। तुम मी। तुम्हारा थोड़ा डायबेटीजर जीवन घर तुम्हारा कहत नहीं रेग्युलर जीवन सातो खास मंसी तुम्हारा जीवन घरीपन तुम्हारा कहत नहीं आर यू क्लियर और ये सुनने के बाद वो बाप बोलता है तेरा खाना छोड़ मैं अभी जा रहा There इज अ केस इन आवर family, दूर का फैमिली है उसमें एक केस हुआ ये आपको बता रहा हूं साइकोलॉजिकल चीजे दो भाई थे एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था और वो बड़ा भाई ने बिल्कुल जिम्मेदारी छोटे भाई पे दिया ही नहीं था देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन ऑन अंगर ब्रदर क्योंकि बड़ा होने के नाते सब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता था मतलब उसने उसके बच्चे का शादी किया इसके बच्चे का शादी किया घर में रेशन पानी सब ये खुद देखने का तो छोटा भाई प्रोटेक्शन में था बिल्कुल कुछ देखना नहीं कुछ नहीं वे प्रोटेक्टेड गाय जून में बड़ा भाई खलास हो गया अगस्त में एक खलास हो गया दोनों के एज में 10 साल का अंतर तीन महीने में तीन महीने में ये आदमी यू नो वॉट इज द रीजन क्या समझ में आया आपको इससे वो प्रेशर उसको रात दिन सताने लगा रात दिन अंदर से अंदर खाने लगा कि अभी क्या करूं अभी दो लड़की का शादी करने का है भाई तो चला गया इसके पहले उसने कुछ किया नहीं था ड so ओ oh, उसके अंदर से अंदर उसको खाने लगा और तीन महीने में यह छोटा भाई भी चला गया आर यू क्लियर समझ में आ रहा है इससे कुछ वॉट इज इंपॉर्टेंट इज आपके बच्चों को भी एंकरेज करो नया नया चीज करने को उनको करेक्शन में मत जाओ गलती करने दो गलती करने दो गलती मत ढूंढो इज अंडरस्टैंड दैट गलती करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है ऐसा लो और गलती नहीं करोगे तो क्या खा आगे बढ़ोगे और यू क्लियर लेकिन वही वही गलती बार बार करने को मत देना यह इम्पोर्टेंट है समझ में आ रहा है और यू वेरी मच क्लियर राइट और अगर आप वही वही गलती बार बार करोगे तो उसका भी नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फाइव इव सेंसेस गेट डेवलप ये हमें मालूम ही नहीं है पहले पांच साल बच्चा जब पांच साल तक बड़ा होता है तब उसके फाइव सेंसेस डेवलप होते हैं ये कौन से सेंसेस डेवलप होते हैं मालूम है आपको विच ए सेंसेस टच स्मेल साइट यानी देखना ये ये ये ये ये ये। सुनना स्किन टच हो गया एंड स्मेल स्मेल स्मेल स्मेल टेस्ट हियर टच और सी ये पांच सेंसेस जब बच्चा पांच साल तक बड़ा होता है ना तब तक उसके डेवलप होते हैं उसको ब्रेन डेवलपमेंट बोलते हैं ये ब्रेन डेवलपमेंट पांच साल में ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एसेंट हो जाता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में, में बोलते हैं बच्चे का हार्डवेयर डेवलप होता है क्या डेवलप होता है हार्डवेयर डेवलप होता है तब देखो पुराने पुराने जमाने में कैसा था पांच साल तक बच्चा स्कूल जाता था ये सर नो पांच साल तक उसको खेलने को दिया जा मस्ती कर जो भी कर खेल और छठवे साल में उसको स्कूल में डाला जाता था नो बिकॉज दे नो द साइंस और स्कूल में जाता है बच्चा मतलब क्या होता है स्कूल में उसका सॉफ्टवेयर डालने के लिए स्कूल में जाता है और आजकल के बच्चे कब जाते हैं स्कूल में दो साल के बच्चों को भी भेजा जाता है ढाई साल तीन साल बेट करके भी लोग बेचते हैं मतलब उसका हार्डवेयर ही नहीं डेवलप हो गया और उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे चलो मेरा एमसी वाला बोलता है मैं उसको ए एप्पल बोलता है बोलता हूं लेकिन वो एप्पल ही बोल रहा है बच्चा ए नहीं बोल रहा है बहुत तो गुस्सा आता था मुझको मैं तो बोलता हूँ बोलेगा नहीं यार उसका हार्डवेयर पहले ठीक पांच साल तक बच्चे का हार्डवेयर डेवलप होता है हार्डवेयर डेवलप करने के लिए आपको उसको मस्ती करके करने को देना आना चाहिए उसको जमीन के ऊपर जितना खेलना है खेलने दो मट्टी में जाने दो हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको शूज शूज के ऊपर भी शूज डालते हैं लोग दो दो सॉक्स और बच्चा एकदम प्रोटेक्टेड लाइफ में और ऐसा प्रोटेक्टेड बच्चा तैयार होता है बेटा राजू क्या बनेगा आगे जाके बोलता है पापा एसी अठारह पे है क्या जरा पसीना आ रहा है पहले एसी अठारह पे करो फिर बताऊंगा और बच्चा बाद में बोलता है एसी अठारह पे होने के बाद हा अब बताता हूं पापा मैं आगे जाके एक मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा तो आपको क्या लगता है वो शॉप फ्लोर पे जाके ऐसे धूप में वो बच्चा एक्चुअल में काम कर पाएगा नेवर क्योंकि उसका हार्डवेयर ही खराब मतलब बना ही नहीं हार्डवेयर उसका हार्डवेयर ही प्रॉब्लमेटिक हो गया उसका और आप उसको अगर लोड डालोगे तो मर जाएगा ये सानो लोड से मतलब आप क्या है उसका हार्डवेयर है न्यानो का और उसको बोल रहे तू भाग बसी के स्पीड में वो भागेगा उसका पत्रा कब निकल आएगा मालूम नहीं पड़ेगा में एग्जांपल से वेरी so आगे बढ़ेंगे, उसका so उसका जो है हार्डवेयर डेवलप होता है और हम इसके लिए बोलते हैं उसको स्पेस दे दो हि रिक्वायर मच स्पेस उसको स्पेस की जरूरत है भाई जितना आप स्पेस ज्यादा दोगे उसको उतना उसका हार्डवेयर मजबूत बनेगा आपको एग्जाम्पल देता हूं आपके उम्र के लोग देखो हमारे उम्र के लोग देखो एवरेज लोग जो एवरेज वो लोग आगे जाके बहुत आगे बढ़े हैं यस ऐसा नो लेकिन जो माता पिता ने सिर्फ मार्क्स सिर्फ मार्क्स 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट वो लोग उधर ही रह गए उसको दो घंटा नॉन एसी बस में बिठा दो उत्तर के भागेगा यह सर ना क्योंकि उसका हार्डवेयर डेवलप ही नहीं हुआ है ये सब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले लोग आपको बताता हूं वेरी शॉकिंग है कि ये कंप्यूटर के सामने बैठ बैठ के बैठ बैठ के बैठ बैठ के और डब्बे के सामने सिर्फ बैठ बैठ के बैठ बैठ के इनके अंदर का इमोशन पूरा खत्म हो चुका है दे बिकम मशीन वो मशीन बन चुके आप पेपर में पढ़ते होंगे बीच बीच में बेटा अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मां मर गई वो एक लेटर भेजता है वो आता भी नहीं क्योंकि उसका इमोशन उसका फीलिंग वो मशीन के सामने बैठ के खलास हो गया आर यू क्लियर समझ में आ रहा है so हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन ये दोनों अलग अलग चीजें है लेफ्ट ब्रेन एक अलग काम करता है राइट right ब्रेन एक अलग काम करता है लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लैंग्वेज फैक्ट्स ये सारा लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है और राइट right ब्रेन में स्टोर होता है उसका क्रिएटिविटी इमेजिनेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका फीलिंग उसका विजुअलाइजेशन लेकिन राइट right ब्रेन को डेवलप करने के लिए बच्चे को लेके जाना पड़ता है नेचर में कहा नेचर में वी हैम टू नेचर हमें उसको खुली हवा में लेके जाना पड़ता है नेचर में लेके जाना पड़ता है हमें उसको लेके जाना पड़ता है हमें उसको, उसको स्विमिंग करना पड़ता है हमें उसको पेड़ पे चढ़ाने के लिए सिखाना पड़ता है कितने लोगों के बच्चों को पेड़ पर चढ़ने को आएगा अभी देखो हाथ आप ही देखो बाकी का सोच रहे शायद मेरे मोटू को आएगा कि नहीं क्या पता पहले बर्गर खाके इतना मोटू हो गया घर का एक मतलब स्टेप चढ़ नहीं पाता बराबर से पेड़ पे क्या चढ़ेगा आर यू क्लियर बिकॉज इसका राइट ब्रेन का क्या हो गया चैलेंज हो गया और राइट ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है सिर्फ वो पोपटपंची हो गया फिर लेफ्ट बैंड डेवलप हो गया लॉजिक क्लियर एकदम ऐसा बैठ के सब करेगा लेकिन उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण ऐसे बच्चे लंबी रेस में नहीं टिकलियर आर, यू क्लियर? आर यू क्लियर तो यहाँ कितने लोग हैं जो महीने में एक बार तो अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाते बाहर अपने साथ एक दो दिन उनके साथ बिताते हैं बाहर लेके जाते हैं पेड़ पे कैसे चढ़ने का उसे सिखाते हैं उसको स्विमिंग सिखाते हैं पानी में डालते हैं मट्टी में खेलने के लिए अलाव करते हैं देखो और बाकी की माँ लोग बोलती है मट्टी में नहीं जाने का क्योंकि उसको मालूम है कि नहीं क्या पता एक दिन मट्टी में जाने का सबको आर यू क्लियर आर यू क्लियर तो वॉट इज है so what is happening with us is उसका हार्डवेयर डेवलप नहीं करा रहे हम लोग और सिर्फ फोकस किधर है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में क्या डेवलप करने में सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तो ऐसे बच्चे आगे जाके फिर तकलीफ में आते हैं और फिर हम लोग उनके ऊपर चिड़चिड़ापन करेंगे फिर हम लोग उनको कुछ भी बोलेंगे तो बच्चे वही सोच रहे हैं और बच्चे सिर्फ दिमागी कीड़े बन गए लेकिन वो एक ही साइड का दिमाग है एक ही साइड का दिमाग है ये साइड का अगर दिमाग नहीं है माई डर फ्रेंड बी असर अगर आपका बच्चा बहुत होशियार है, आ रहा so वो पढ़ाई में अव्वल आता है लेकिन घर में कोई गेस्ट आया ना तो रूम से बाहर भी नहीं आता ये yes, नो no. yes, रूम से बाहर नहीं आता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बन चुका है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट वो इंट्रोवर्ट बन चुका है उसको एक्चुअली डर लग रहा है वो अपना पढ़ाई में और पिता पिताजी को बोलता है पिताजी मेरा भी एग्जाम आ रहा है ना तो अभी मैं नहीं आऊंगा ऐसा झूठ मूठ का बोल के वो एक्चुअली अपना डर छिपा रहा है क्योंकि उसका हार्डवेयर डेवलप नहीं हुआ आर यू क्लियर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है सबको आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए तो क्या करते हैं हम लोग थोड़ा हम लोग इसको समझ लेंगे एक क्लिप के द्वारा तो थोड़ा आपको और आइडिया आ जाएगा under... कमरा में, उसमें से दूसरे को देने का नहीं आपने कोई मंगता है सब हाँ अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो मैं एग्जांपल देता हूं वेरी ट्रूली यू सेड समझो समझो अभी एक केस लेते हैं हमने किसको तो एक लाख रुपए दिया है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 मैं तो पहले ही बोल रही थी तेरा पूरा जिंदगी ऐसे ही जाएगा तुझे लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और तू सबको ऐसे ही बांटते फिरेगा और तेरा बच्चा भिकारी बनेगा देख बच्चे के लिए कुछ रखेगा कि नहीं आर यू क्लियर नाउ नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इसका एक रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दिज अ वेरी सिंपल रीजन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 रोज का बोलती है समझ तो आया अभी चैलेंज किधर आ रहा है चैलेंज इधर आ रहा है हम लोग पूरा दिन भर बाहर रहते हैं। यू राइट इसको मिलो उसको मिलो इसको प्लान समझा नहीं समझा तो और एक बार समझा यसानो इसको इसके पास गया उसके पास गया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 तो दो सौ ही शब्द खाली हुए उसका पूरा कोटा खाली है मतलब उसकी मैं वर्किंग की नहीं, नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूं अगर वो पूरा दिन भर घर पे बैठी है टीवी देखती है घर का काम करती है एंड उसका कोटा कुछ भी खत्म नहीं हुआ तो उसका कोटा तो वहां से शुरू हो रहा है और ऐसे में हम उसको क्या बोलते हैं चोप मी दमनो खूब आता जीवाला वार साबर तो माला उद्यालय पर, पर। थे। थे। समझ में आ रहा है सो दैट इज अलॉजिकल ओ चैलेंज अपने को हो रहा है राइट तो सर हजब लोगों के लिए मैं एक वर्कशॉप प्लान कर रहा हूं हाउ टू हैंडल द वाइफ क्या बढ़िया टाइटल बोला आपने मैं टाटली ढूंढ रहा था लेकिन ब्रैकेट में रहेगा यूर ओन हा हाँ, यूर ओन वो इंपॉर्टेंट है हा यूर ओन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर? तो वी आर कंडक्टिंग वन वर्कशॉप कॉल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें यह दो दिन का प्रोग्राम रहता है और ये दो दिन हजब वाइफ साथ में रहते हैं और वहां हम लोग बहुत सारे हजब वाइफ में सो मेनी चैलेंजेस आर देर तो ये चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए ये पूरा साइकोलॉजी बेस्ड हमारा वर्कशॉप होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन एज यूर टॉकिंग की डाइवर्स केसेस भी डिवोर्स केसेस को भी सॉल्यूशन मिल सकता है ये चीज बहुत मतलब हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आज छोटे छोटे चीजों के कारण हो रही है ऐसा नो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 अपना कोटा खत्म करके आता है। हाँ, तो, हाँ, तो इसका हाँ, सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन के लिए चार पांच घंटे का टाइम है तो ये, नहीं, अभी तो ये छोड़ के मुझे वो जाना पड़ेगा। नहीं, फिर... और आप दोनों को सामने बुझाना पड़ेगा <laughs> ओके सोल्यूशन इज देर इट्स देयर नहीं फिर ऐसे में वाइफ अकेले में बड़बड़ करना शुरू कर देगी और बड़बड़ करते करते करते वो बच्चा भी बड़बड़ करेगा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 समझ समझने आ रहा है दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्कशॉप ये दो दिन का वर्कशॉप है हम लोग मार्च एंडिंग में कर रहे हैं में। so चलिए आगे बढ़ते हैं है लॉ ऑफ एनकरेजमेंट सेकेंड इज वॉट लॉ ऑफ एनकरेजमेंट अपने बच्चे को एनकरेज करो अपने बच्चे को एनकरेज करो कोई भी चीज करने के लिए सो वेरी इंपॉर्टेंट लिफ फॉर द चाइल्ड करेक्शन डज नॉट लेस एनकरेजमेंट बोलते हैं हम लोग बच्चे को हम लोग हमेशा करेक्ट करने के पीछे पड़े ऐसा नो yes. तो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था तेरा ये गलती हो गया तुझे समझ में नहीं आता मेरे जमाने में मैं बहुत क्षणा था मेरे ऐसे मार्क्स पड़े थे तुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता गलती किया मैंने तेरे पे इतना खर्चा किया, किया। क्या फायदा पैदा किया वही बहुत बड़ा गलती किया इतना पढ़ाया बहुत बड़ा गलती किया ऐसा नो वो बच्चा वो गिनने लगता है फिर चीज़ें चीज और ये जब बच्चे के दिमाग में ये गिनने का आता है ना तब जब आप बूढ़े बन जाओगे फिर वो आपको गिना के दिखाएगा बराबर यसा नो फिर वो आपको गिना के दिखाएगा देखो पिताजी आपके लिए मैंने दूसरा आपका पूरा अरेंजमेंट किया स्पेशल डॉक्टर आपके पास किया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 तुला खर्च कर थोड़ा प्रिकॉशन डायबेटी रेग्यु जीवन घर तुम्हारा कहत नहीं रेग्यु खास तुम्हारा रे तो मानूस रेग्युलर जीवन देते खास मवशी तुम्हारे जीवन कर बात तो बाप बोलता है तेरा खाना छोड़ मैं अभी जा राम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 skin touch हो गया and smell smell smell smell taste हियर touch और see ये पांच senses जब बच्चा पांच साल तक बड़ा होता है ना तब तक उसके develop होते हैं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 उसको बोल रहे तू भाग बस के फील्ड में वो भागेगा उसका पत्रा कब निकल आएगा मालूम नहीं पड़ेगा आर यू क्लियर समझ आ रहा एग्जांपल से वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ेंगे सो फर्स्ट फाइव इयर्स उसका जो है उसका हार्डवेयर डेवलप होता है और हम इसके लिए बोलते उसको स्पेस दे दो हि रिक्वायर मच स्पेस उसको स्पेस की जरूरत है भाई जितना आप स्पेस ज्यादा दोगे उसको उतना उसका हार्डवेयर मजबूत बनेगा आपको एग्जाम्पल देता हूं आपका उम्र के लोग देखो हमारे उम्र के लोग देखो एवरेज लोग जो थे एवरेज वो लोग आगे जाके बहुत आगे बढ़े हैं ऐसा नो लेकिन जो माता पिता ने सिर्फ मार्क्स सिर्फ मार्क्स 90 परसेंट वो लोग उधर इधर गए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 सो वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेफ्ट ब्रेन एक अलग काम करता है राइट right ब्रेन एक अलग काम करता है लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक एनालिसिस सीक्वेंसिंग, लैंग्वेज फैक्ट ये सारा लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है और राइट right ब्रेन में स्टोर होता है उसका क्रिएटिविटी इमेजिनेशन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 मतलब स्टेप चढ़ नहीं पाता बराबर से पेड़ पे क्या चढ़ेगा क्या हो गया चैलेंज हो गया और राइट ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है सिर्फ ओ पोपट पोपटपंची हो गया फिर लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो गया लॉजिक क्लियर एकदम ऐसा बैठ के सब करेगा लेकिन उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण ऐसे बच्चे लंबी रेस में नहीं टिक्लियर आर यू क्लियर तो यहां कितने लोग हैं जो महीने में एक बार तो अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके जाते हैं बाहर अपने साथ एक दो दिन उनके साथ बिताते हैं बाहर लेके जाते हैं पेड़ पे कैसे चलने का सिखाते हैं उसको स्विमिंग सिखाते हैं पानी में डालते हैं मट्टी में खेलने के लिए अलाव करते हैं देखो और बाकी की मां लोग बोलती है मट्टी में नहीं जाने का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 ते हैं और फिर हम लोग उनके ऊपर करेंगे, फिर हम लोग उनको कुछ भी बोलेंगे, तो बच्चे बच्चे वही सोच रहे हैं, और बच्चे सिर्फ दिमागी कीड़े बन गए, लेकिन वो एक ही साइड का दिमाग है, एक ही का दिमाग है। ये का अगर दिमाग नहीं है माई डर फ्रेंड देर शुडेंसर देर शुड बी बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन अगर आपका बच्चा बहुत होशी आ रहे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 आप पिता जी बोलता है पिता जी, मेरा भी एग्जाम आ रहा है ना तो अभी मैं नहीं ऐसा झूठ मूट का बोल के वो एक्चुअली अपना डर छिपा रहा है क्योंकि उसका हार्डवेयर डेवलप नहीं आर यू क्लियर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है सबको आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए so, है हम लोग थोड़ा हम लोग इसको समझ लेंगे एक क्लिप के तो थोड़ा आपको और आइडिया आ जाएगा मतलब पहले तो उसका हार्डवेयर खराब फिर उसको दे रहा है तो बच्चा कैसे देखता है देखो उसका पूरा हार्डवेयर हिल जाता है चलेगा कैसे नैनो को एक लेवल है मसरीज का एक लेवल है पत्रा फटेगा भाई इसका समझ में आया कॉन्सेप्ट हर यू क्लियर आगे बढ़े चलिए गो we'll अहेड और आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करने वाला हूँ अभी इसके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है मार्केट में जिसको बोलते हैं डीएमआईटी क्या बोलते हैं डीएमआईटी ये एक टेस्ट है जिस टेस्ट में आपका बच्चा कौन से टाइप का है वो देखकर कुछ देख उसको समझ में आता है क्या सुनकर समझ में आता है क्या एक्सपीरियंस करके समझ में आता है अनुभव करके समझ में आता है ये सारे चीजों का टेस्ट बनता है क्योंकि मां की कोक में जब बच्चा जो होता है वो लगभग 12 से 15वें हफ्ते में हफ्ते में उसके उंगली के ऊपर जो निशान है ना द तो तो सेम पैटर्न अपने ब्रेन पे होते हैं और एक स्टडी के अनुसार अगर आपने बराबर से जज किया तो उस हिसाब से आपके बच्चे का भी बच्चे का भी लाइकिंग और कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकता है ये आपको थोड़ा सा मालूम हो सकता है ऑलमोस्ट 70 परसेंट तो इसका एक्यूरेसी है और यह चीज विनर्स क्लब में हम आपके लिए लेके आए हैं इट्स अ वेरी नॉमिनल चार्जेस है से इसके ओनली 5000 थाउजेंड रुपीज में आपको एक टेस्ट करा के मिलेगा आपको एक 24 फोर का रिपोर्ट मिलता है जो रिपोर्ट को देख के आप आपके बच्चे का फ्यूचर के बारे में पूरा प्लानिंग कर सकते हैं उसके साथ आपको मिलता है, फॉर दे so तो आप, आपके नाम उनके पास दे सकते हो और व्यक्र ये आदर्ट लोगों का भी हो सकता है भाई आपका भी अगर आपको भी आपको कुछ मैं मार्केटिंग फील्ड में आगे जा सकता हूं कि नहीं आप कौन से टाइप के हैं तो आपका भी ये टेस्ट हो सकता है चले, आगे इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं उसका हार्डवेयर क्या करो मजबूत करो हार्डवेयर क्या करो मजबूत करो जिसका हार्डवेयर मजबूत हो गया उसका सॉफ्टवेयर कभी भी मजबूत हो सकता है और यू क्लियर तो पहले पांच साल आप कभी ज्यादा स्ट्रेस मत देना बच्चों को कि ये पढ़ाई कर ये कर वो देख कैसे करता है वो देख कैसे करता है नो no! उसका हार्डवेयर मजबूत होने दो और उसके बाद ही आगे का डिसीजन लिया जा सकता है ही इज नॉट नेचुर इनफ टू लर्न ऑल दिस थिंग क्विकली राइट और बच्चे जो है उसको नेचुरल एबिलिटी में सीखने दो और जितना नेचुरल एबिलिटी में उसको आप स्पेस देंगे उतना वो एक्सपर्ट बनेगा और जितना आप फोर्सफुली करेंगे उतना वो सिक्यूटते जाएगा और भी क्लियर समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन इज मस्ट ये राइट ब्रेन है जो ऐसा नेचर में जाएगा मेडिटेशन करेगा जो ऐसा नेचर में जाएगा खेलेगा बच्चा तभी उसका डेवलप होगा और लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल ब्रेन है वो आप उसके लिए कंप्यूटर के सामने बैठाओ लॉजिकल ब्रेन डेवलप होता है मोबाइल से खेलने दो लॉजिकल ब्रेन डेवलप होगा लेकिन राइट ब्रेन से उसका जो हम लोग बोलते है हार्डवेयर है वो हार्डवेयर मजबूत होगा और ये क्लियर समझ में आया उसका इमोशनल अटैचमेंट मजबूत होगा इमोशनली अटैच होगा अपने मामा के पास लेके जाओ चाचा के पास लेके जाओ उनके बच्चे उसको खेलने दो शेयरिंग उसको समझ में आने दो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर ये नहीं कर पाए तो बच्चा तो बड़ा बनेगा और एक बार उसका हार्डवेयर सेटल हो गया तो बाद में आप कुछ नहीं कर सकते आरुक्लियर yes. तो वो बच्चा वैसा ही रहेगा क्योंकि उसका डी सेट हो जाएगा आरुक्लियर yes. बाद में वो आपको सिखाने लगेगा और आगे जाके ऐसे बच्चे हमने देखे है अपने मां बाप कोसते हैं कि आपने मुझे बचपन में ठीक क्यों नहीं किया ये प्रोसेस सोलह साल तक चलती है मैक्सिमम 16 मैं आता हूं उस पर अभी क्लियर आगे बढ़ेंगे और लॉ थ्री है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डेवलपमेंट ये बच्चे को डेवलप करना पड़ेगा या टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका मेंटल एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा मेंटली उसको डेवलप करना बहुत ही जरूरी है उसको जो अच्छा लगता है उसको स्किल में डेवलप करो किसमें डेवलप करो स्किल में डेवलप करो कन्वर्ट टैलेंट इनटू स्किल और टेस्ट के कारण आपको उसका टैलेंट मालूम पड़ेगा अगर उसका टैलेंट आपको मालूम पड़ेगा तो आप उसको स्किल में कन्वर्ट कर सकते वैसा नो और इसके बाद का जमाना माई डेयर फ्रेंड प्लीज अंडरस्टैंड हम तो अभी जा रहे हैं हम सलाह पुराने भी नहीं और नए भी नहीं अपना ऐसे हाइब्रिड है कैसा दो ना हमें बचपन में फेसबुक नहीं था अब एकदम फेसबुक फेस पे आ गया एकदम कैसा दो और फेसबुक देख के क्या लोगों को फेस आ गया समझ आ रहा है मतलब आप हाँ तो हैबीर ही है सब पुराना भी मालूम है और ये भी मालूम है अभी के लोगों को साइकिल क्या होता है बोलता है किधर होता है साइकिल आप ही चलो पापा ऐसा न इनको ये चीज मालूम नहीं है और लगोरी क्या है बोलता है कागोरी का हाँ कौन से फुट का नाम है ऐसा पूछता है जा रहा हूं हम तो कैसे भी करके पार हो जाएंगे लेकिन आने वाला जमाना है इसको इधर फिक्स करके रखो माइडियमाना जो है यह जमाना केवल एक स्किल से नहीं होगा यू नीट टू बी मल्टी स्किल आपको मल्टी स्किल्ड बनना ही पड़ेगा बच्चे को मल्टी स्किल्ड बनाना ही पड़ेगा Are you clear? अगर एक ही स्किल पे गए आप और दूसरा स्किल नहीं है दूसरा हार्डवेयर नहीं किया तो कम से कम दो या तीन चीजों में उसको क्या करो एक्सपर्ट करो क्या करो एक्सपर्ट करो उसमें से जो उसको पिकअप है वो उसको लेने दो फिर आर क्लियर समझ में आ रहा है मल्टी स्किल दस मत डेवलप करो दो या तीन स्किल तो उसके अंदर डालो ताकि वो बच्चा आगे जाके उसका फ्यूचर बनाए समझ में आ रहा है अभी ये प्रॉब्लम किसके साथ हो रहे ये देखो डजेंट मैटर हु वाइफ हुई वाइफ इज वाइफ आप कितना भी दिन भर दुनिया को डरा के आ जाओ घर में तुम्हारा हालत यही है ये बहुत गलत मैसेज है। सच्चाई है मेजोरिटी है हा आपके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है ओके <laughs> okay. ये सच्चाई है सेवेंटी परसेंट पीपल लिव याइफ लाइक दिस आप शायद थर्टी में होंगे आपके केस में उल्टा हो सकता है वो बेचारे बिजर आना चाहिए था नहीं यही है सर वेलकम टू सेवन वेलकम टू सेवेंटी देखो वेलकम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं। यही है लेकिन कैसे बताओ वन इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज ये दो चीजें अपने साथ हो रही है बच्चे बिगाड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है आज बच्चों का पेरेंटिंग का वर्कशॉप है ना मैं आदर के वर्कशॉप वो बात करूंगा लेकिन नाउ बच्चे बिगड़ने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है बिल्कुल इसके लिए आपको लाते हैं ना फोटो कहां से तो आपको मैसेज इंपॉर्टेंट है आपका फोटो लेने वाला था गलती से ये लिया मैंने ओके सो आगे बढ़ते हैं लाइफ में एक चीज याद रखिए माय डियर फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज लाइफ विदाउट वाइफ यस आर नो इफ दैट कोऑर्डिनेशन इज नॉट देर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते ज्यादा उसके लिए क्या करने का मैं आ रहा हूं आगे बढ़ते हैं और इसके लिए लाइफ में एक चीज याद रखो <coughs> मेल जो है मेल ये दो चीजों से ड्राई होता है मे एक गिलास चाय छोड़ो एक गिलास पानी तो दो ये भी भीख मांगना पड़ता है आजकल ऐसा बात करना है हाँ मतलब ये इसको एक्सपेक्ट होता है राइट कि एटलीस्ट मेरी वाइफ घर जाने के बाद पानी तो देना चाहिए चाय तो आजकल ठीक है अभी हा वो आपका नसीब है ड्राइव विथ ईगो मतलब इसका ईगो है अगर वो पानी नहीं मिला तो इसका ईगो आसमान पेस आसमान पे और यू क्लियर वाइफ का उल्टा है वाइफ ड्राइव विथ लव एंड केयर मतलब वो चाहती है कि मेरा पति जो है वो उसको प्यार करे और उसकी केयर करे पति क्या बोलता है सला मेरा तुझे प्यार है तो उसमें बोलने का क्या क्या लॉजिक उसमें बराबर है फिर वाइफ क्या बोलती है मालूम है साले हाइत तो बोल ना फिर बिकॉज yes, जबरदस्ती आपको लगता है बिकॉज मेल इज लाइक दैट ये देखो <laughs> उसको क्या लगता है अभी समझा बोलता है इतना दिन मेरे पंगा क्यों हो रहा है राइट right? उसको क्या लगता है अगर है तो बोलने में क्या है आई लव यू बोल दे यार। ये बोलता है क्यों बोलू क्या ऐसा क्या लॉजिक है कि बोलने के बाद ही सच्चा है ये ऐसा ऐसा बात करता है कि क्यों ऐसा ही है अरे क्लियर समझ में आ रहा है अरे क्लियर ये समझ में आ रहा है बंदा? दिस इज वॉट इसके कारण झगड़े हो रहे इसके कारण चैलेंजेस आ रहे बिकॉज अपना सॉफ्टवेयर ही ऐसा फिट हुआ है अरे सॉफ्टवेयर पे मोदी साहब द सॉफ्टवेयर इज लाइक दैट तेरी बहन के शादी में मुझको क्यों नहीं बुलाया चल मैं तेरे पिताजी के साथ बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो गया और ये इसका ईगो इतना हर्ट होता है कभी कभी ये अपने वाइफ को भी उस नजर से देखता है तो यह समझ में नहीं आता था कि मैं तो पहला जवाही हूं ना मुझे थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देता तेरा बाप कैसा है शादी करने से पर तो मेरे आगे पीछे घूमता था इसके शादी किया तेरे साथ आज उसके पर चार चार साल ऐसे लोग मैंने देखे जो ससुराल जाते नहीं हा ये आपका उल्टा है क्या चेक करना पड़ेगा नाउ फीमेल बोलती है वो इमोशन के साथ है उसको ईगो नहीं आता देखो बच्चा कितना भी करेगा तो फिर वो संभाल लेती है संभाल लेती है जाने दो छोड़ो उसको क्या है लेकिन ये एक शब्द उल्टा बोला बच्चे ने पिताजी को तो कैसे होगा पिताजी को कैसा हालत होगा पिताजी का मेरा खून मुझसे उल्टा बोलता है बोलते जाने दो गलती से हुआ मैं माफी मांगू गया बच्चा है एज ए मेल वो डॉमिनेट करते समझ में आ रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए life में हम हमेशा बोलते हैं husband and wife should कॉमन गोल जब तक ये कॉमन गोल नहीं रहेंगे तब तक ये अलाइनमेंट नहीं रहेगा yes. जो प्रोग्राम होता है एन एल पी सेल्स उसमें हम लोग बोलते हैं कि आपके वाइफ के साथ बैठ के आपका गोल बुक बना क्योंकि वाइफ को जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो तब तक आप फुल हार्टेडली काम नहीं कर पाओगे क्योंकि वाइफ बोलती है क्यों इतना भाग रहा है क्यों इतना मेहनत कर रहा है इतना मेहनत कर रहा है एक बार फोन करने को भी आता नहीं तुमको क्लियर मीटिंग में, में बिजी है लेट आ रही हा जाएगा, पर जाएगा। बात करती है नहीं वो, नहीं वो समझदार है सर आपके जैसा नहीं है so like that! <laughs> तो वो बेचारा तो वो क्या बचता है काम मरने को नहीं गया था और तो बच्चे का फीस बराबर भरना था ना इसके लिए मेहनत कर रहा था अगला महीना फ्रीज लाना ना तुझको इसके लिए मेहनत कर रहा था वो वहां से बोलता है वो बोलते एक तो फोन किया कर यार कम से कम क्योंकि उसको लगता है इसका आवाज सुनने पे उसको अच्छा लगता है हम बोलते हैं तेरा आवाज मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्यों करूं <laughs> और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो बड़ा काम नहीं होगा इतना क्लियर है yes. सबको क्लियर है yes. आगे बढ़े चलिए और इसके लिए माय डियर फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड नो शेयरिंग हमें शेयरिंग करना पड़ेगा शेयरिंग करना पड़ेगा शेयरिंग इज व्हाट आपके ऑफिस में क्या चालू है आपके लाइफ में क्या चालू है आपके धंधे में क्या चालू है थ याइफ आप ये yes सर एक yeah. हसबेंड और वाइफ चौबीस घंटे में चौबीस घंटे हाँ हाँ तो अलग केस है उसके लिए आप ए तो शेयरिंग ओ देखो वही है अगेन पॉइंट आपको क्या लगता है सिर्फ सात रहने से यह होता है ये बहुत गलत फहमी है सिर्फ सात रहने से यह होता नहीं सर एक करना पड़ता है साथ रहे एक का चेहरा इधर एक का चेहरा इधर एक किचन में एक बैठा है लैपटॉप लेके या पेपर पढ़ रहा है मोदी का कल क्या होगा WhatsApp पे जोक पढ़ रहा है मोदी ने पूछा लोगों को कल किसको को वोट देंगे लोग बोले आपको और मोदी कंफ्यूज हो गया इससे क्या मतलब है मैं बात कर रहा हूं शेयरिंग की ये शेयरिंग आप अगर करोगे ये केयरिंग आप अगर करोगे और आप डेयरिंग करोगे साथ में मिलके बात कर रहा हूं मैं मतलब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वाइफ को बताओ कि ये मैं डेयरिंग करने जा रहा हूं अब तेरा मुझे साथ चाहिए क्या चाहिए तेरा मुझे साथ चाहिए और उसका साथ मिलेगा तो आप डबल स्पीड में जाए यह मेरा कहने का मतलब है अगर वाइफ कोई बिजनेस करना चाहती है तो आप शेयर करो हस्बेंड के साथ आप शेयर करो आप डेयरिंग करो तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा सो ये शेयरिंग केयरिंग एंड डेयरिंग कपल के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अगर नहीं हो रहा है तो देर इज मिसमैच और बच्चा वही देख रहा है बच्चा वही देख रहा है और वही बच्चा जाके आगे अपने बीबी के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा क्योंकि बच्चे बचपन से देखता है मेरे पिताजी मेरे माँ को मारते थे बच्चा बचपन से देखता है मेरे पिताजी दो दो दिन मेरे माँ के साथ बात नहीं करते थे बच्चा वही देख रहा है आई हे सीन सो मैनी केसेस जिस केसेस में हसबेंड वाइफ तीन तीन चार चार दिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते चिट्टी चिट्टी पे काम चलता है हा बात नहीं होता है उधर और बच्चा वही सुन रहा है बच्चा आपको पूछ रहा है आले होते का पप्पात्री नाव कौन बस का बच्चा बोलेगा सर इतना बाप मेरा बुरा है कोई कोई बच्चा अगर बड़ा है तो मन में सोचेगा मम्मी तुझे पहले देख के शादी करने को आता नहीं था क्या आर यू क्लियर समझ में आ रहा है एक्सेप्शनिंग अबाउट सेवेंटी परसेंट ओके आर यू क्लियर समझ में आ रहा है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द फोर्थ लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ बेटरमेंट क्या बोलते हैं लॉ ऑफ बेटरमेंट जिंदगी में अगर आप सिर्फ गलतियां ही निकालते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा थिंक अबाउट फ्यूचर थिंक अबाउट फ्यूचर समिंग कॉड एज लॉ ऑफ बेटरमेंट आप और बेटर क्या बना सकते हैं आप आपने अभी तक जो काम किया उसमें क्या और बेटर बनाए क्या और अच्छा बना सकते इस पर सोचो ऐसा yes नो no? जो हुआ उसके बारे में वाइफ हेसबेंड को कोसती है बोलती है तेरे कारण हुआ तू मुझे पढ़ी लिखी नहीं मिली ना इसके कारण ये झोले फायदा क्या है Are you clear? ये बोल की कुछ होने वाला नहीं है प्लीज और इसके लिए इफ यू वॉन्ट चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन देअर फीट पुट समिटी ऑन देर शोल्डर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे तो उस पर जिम्मेदारी देना शुरू करो छोटा अगर बच्चा है पांच साल दस साल का बच्चा है तो छोटा सा काम उसको दे दो बेटा जा ये थोड़ा सा काम करके आजा बेटा जा दुकान से ये ले लेके आजा बेटा जा ये थोड़ा सा काम कर हम जनरली वो करते नहीं हम क्या अभी छोटा है अभी छोटा है अभी और छोटा है अभी और छोटा है तो ये चालीस साल का होता है फिर बोलते हमारा पप्पू छोटा है परसों का एक ट्रेनिंग था हमारा एनएलपी सेल्स एक बंदा आया था उधर आई सीन एज इज ऑलमोस्ट 38 शादी नहीं हुआ अभी तक बिकॉज ऑफ दिस रीजन पप्पू छोटा पिताजी ने इतना प्रोटेक्ट करके रखा बच्चे को सब कुछ है प्रॉपर्टी बहुत है तो एक ही लड़का है so कि बच्चे को छोटा डिसीजन भी लेने को नहीं आता पिताजी ने बोला बीए कर इसके लिए बोलता है बी किया सब बीए के बाद चार पांच साल हो गए कुछ ने किया उसके बाद फिर मार्केटिंग में आया और उसके बाद कुछ एमए किया और फिर उधर एज हो गया अभी अभी नो नो सेटलमेंट नथिंग खाता है मस्त घूमता है क्या शादी करेगा शादी के बाद फिर पिताजी को बोलेगा मैंने कहा बोलता शादी करने के लिए आपने तो किया अभी भुक तो? ये डर के कारण पिता शादी छादी नहीं कर रहे उसका समझ आ रहा बिकॉज़ दे आर सो मच प्रोटेक्टेड चाइल्ड ये ऐसे अगर चाइल्ड रहेगा तभी तो देखा ना कैसा हुआ निर्णय ऐसा समय आ सकता है यू क्लियर आगे बढ़ेंगे तो अभी मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको ये वक्त वक्त की बात है बच्चे लाइफ में कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं तो आप देख लेना गॉडेड ये क्यों करना पड़ता है क्योंकि वी आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर चाइल्ड तो ये बच्चा ऐसे ही बड़ा हो गया और उसको ऐसे लगने लगा ये सारा इजिली अवेलेबल है और तब अगर आप स्टेप लोगे तो शायद हो सकता है बहुत देर तो इसके लिए बचपन से उसको आदत डालो वो जो भी चीज आप करते हो छोटे छोटे चीजों में उसको उसका इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है भी सेविंग, इट डूइंग वर्क, क्योंकि बच्चे को करियर ओर करने से अच्छा है हम बोलते प्रोसेस ओरिएटेड करो क्या करो? करो। प्रोसेस उसको प्रोसेस का नॉलेज आना बहुत ही जरूरी है एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट लॉ इज लॉ ऑफ एम्पावरमेंट एम्पावर याइल्ड फॉर बेटर फ्यूचर आपके बच्चे को एक बड़े भविष्य के लिए आपको तैयार करना है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा ऐसा नो आपका विचार भी वैसे रहना चाहिए ऐसा नो क्योंकि आप अगर बोलते हो देख और अल जैसे बन तो बच्चा भी आपको पूछ सकता है पिताजी मालूम है और राजू के पिताजी है उनके पास एक बंगला है दो गाड़ी है है आपके पास क्या है ऐसा नो और अगर आप उसको बड़ा सपना दिखाओगे तो हो सकता है दे दे दे बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा सिर्फ पिताजी मुझे बोलते हैं लेकिन खुद के लाइफ में क्या किया इन्होंने और इसके लिए हम बोलते हैं कि आपका भी भी बनाओ आप भी उस रास्ते पे चलो और आपके बच्चों को भी उस रास्ते पे चलना चाहिए चलना सिखा दो आप ये ना होते हुए हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्पेशली वी आर एक्चुअली बिजी हम लोग अपने आप में झगड़ने में इतना टाइम बर्बाद करते हैं कि सही में जो सच्चा जीवन है उसको जी नहीं पाते और ये समझाने के लिए इस वर्कशॉप का आखिरी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं अगर ये आपको समझ में आया तो आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी आर यू क्लियर समझ में आ रहा है राइट तो बाज इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है आपको लाइट पूरा ऑफ करना दिस इज द मैसेज फॉर यू फ्रेंड हम हैं या बच्चे हैं भगवान कभी भी एक जैसे लोगों को एक साथ नहीं लाता है ये यू हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो ओ चाहे भाई भाई हो ओ चाहे भाई बहन हो बच्चे जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो ओ चाहे छोटे या बड़े हो या सा नो और उनके साथ मिलके जीवन का सफर हमें गुजारना है दैट्स ऑल माइ डे फ्रेंड यहीं पे रुकता हूं और आप सब लोग यहां पे आए Parenting का टॉपिक होते हुए भी यहाँ आए इसके लिए मैं वासुमाली आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि टॉपिक छोड़ के परंटिंग पे मैं पहली बार मैंने आज यहाँ आपका समय लिया और आप सबने मुझे आपका कीमती समय दिया इसके लिए विन क्लब की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जोधा टालियों के साथ आप सभी का शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर दे